और इच्छा में हमने देखा एक चित्रण नाम की चीज़ होती है जिसमें कोई चित्र बनता है और ऐसे चित्रों को पूरा करने के लिए हम विचार करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं तुलन और विश्लेषण होता है है ना और उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं चयन करते हैं और सुखी होने की आशा रहती है आस्वादन ऐसे करके अपने अभी मोटी मोटी पाँच क्रियाओं को समझने का प्रयास किया ठीक है ये बात और उसमें हम देखने कि इच्छाएँ हैं इच्छाओं को मुक्ति के लिए भी हम कार्यक्रम किए लेकिन सफल नहीं हुए इच्छाओं की पूर्ति का कार्यक्रम भी किए वो भी सफल नहीं हुए इच्छा मुक्ति का जो कार्यक्रम था उसका नाम है आदर्शवाद ईश्वरवाद ठीक है ये बात उसको आदर्शवाद करें और इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी दोनों एक जैसी ही बात करते हैं दोनों में कोई नया नहीं है लेकिन इनमें कुछ अच्छाइयाँ रही वो अच्छाई भी हमने समझी कि अच्छी भाषा इसमें विकसित हुई शिष्टताओं की बातें हमने करीं और धरती बर्बाद नहीं हुई जब भी आदर्शवाद में लोग जिए तो धरती को बर्बाद वो लोग नहीं किए ठीक है ये बात लेकिन उसमें संबंध सुनिश्चित नहीं हो पाए उपेक्षा रही इग्नोरेंस रहा रहस्य बोध रहा ईश्वर क्या है यह रहस्य किसको मिला किसको नहीं मिलेगा कैसे सुखी होंगे कब होंगे है न आत्मा क्या है परमात्मा क्या है वो सारे मुद्दों पर ये कैसे बनी ये स्वर्ग क्या है नर्क क्या है, है ना ये सारा का सारा कर्म क्या है कर्म का फल क्या है सिद्धांत क्या है वो सारे के सारे मुद्दे कहा रह गए वो मिस्ट्री है वो काय में रह गए एक प्रकार का रहस्य ज्ञान क्या है तो रहस्य विद्वान क्या है महापुरुष क्या है वो सब रहस्य है देवता क्या है सारे के सारे रहस्य तो हजारों साल हम इसमें जिए लेकिन इसमें ना तो वो चार चीज़ें हुई कौन कौन सी चार चीज़ें हैं ना तो आदमी सुखी हुआ उसको कोई प्रमाण मिला ना कोई परिवार गठित हुआ ना कोई समाज में अभ्यता आई और न ही कोई व्यवस्था को हम देख पाए काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं हो पाया और उसके बाद फिर क्या एक नया कार्यक्रम चालू हो गया इच्छा पूर्ति कार्यक्रम जिसको बोलते हैं भौतिकवाद मटेरियलिज्म मटेरियलिस्टिक अप्रोच विज्ञान जिसका नाम है जिसके पीछे कौन है ताकत कौन है उसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदमी ये सोचा कि अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी है ना और वो सारे के सारे कार्यक्रम यहाँ पे अपन ने चालू कर दिए और इसमें क्या चीज़ चाहिए थी वहाँ पर भगवान वो सब करेंगे यहाँ कौन करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी काम करेगा चाहिए क्या आपको क्या चाहिए आपके जब में पैसा होना चाहिए सारे साइंस और टेक्नोलॉजी आपके घर में आके काम करेगी तो ये ज़्यादा हमको सरल लगा या कठिन लगा ये ज्यादा व्यवहारिक लगा है वो तो रहस्य था वहां तो पता नहीं कब कर्म अच्छा करेंगे तो कब अच्छा फल मिलेगा कौन देगा किसकी किताब हाथ में किताब है कहाँ अकाउंटिंग हो रही कौन प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है कभी गलती होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ तो सास सुथरा बात पैसा फेंक कितना ट्रेनिंग हमारे खा देखिए तो अभी ये दोनों कार्यक्रम आपको समझ में आ रहे हैं आपने ऐसे किए हैं या नहीं किए हैं किए हैं ना यहाँ तक आपको समझ में आएगा तीसरा कार्यक्रम मैं लेके आया वो समझ में नहीं आता है जब भी जो आपने किया वो तो समझ में आ जाता है और जैसे तीसरी बात मैं करता हूं बोले भैया ये कम पकड़ में आ रहा है <laughs> तो हम लोगों ने देखा कि इच्छा पूर्ति कार्यक्रम में बहुत सारा सामान तकनीक यंत्र इत्यादि इत्यादि उपलब्ध हो गए ये अच्छी बात हो गई ये विज्ञान का हमारे लिए अच्छा देन हो सकता है लेकिन अभी हमको नहीं पता कि वाकई में क्या इतना सामान चाहिए था ये अभी भी हमारे सामने प्रश्न ही है हजारों साल से हम जी रहे हैं घरों में और इतना सामान में जिए अब इतना सामान भी हो गया तो इतने सामान में जीने में कोई तृप्ति थी क्या हाँ या ना ना इतना हो गया तो तृप्ति हुई क्या ना इसका मतलब सामान के इतने होने और इतने होने में तृप्ति का कोई लेने देना नहीं है तो ना। ना। इसका मतलब सामान की निश्चित मात्रा तो अभी तय नहीं हो पाई थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसमें क्या नेगेटिव हुआ भाषाएं अब जो अच्छी भाषाएं थी वो खराब होना शुरू हुई कि नहीं हुई शिष्टताएं खराब होना शुरू हुई कि नहीं हुई तो देखेंगे तो बढ़ी अशिष्टता बड़ी बाद में क्या बढ़ गई बढ़ी कि नहीं बढ़ी सॉरी लाल पेन से लिखना था अशिष्टताए बढ़ गई हजारों साल से जो हमने शिष्टताओं की भाषाएं और अच्छी भाषा का प्रयोग सीखे थे धीरे धीरे वो क्या हो गया अशिष्टता में बदल गया जैसे कैसे कैसे शिष्टाचार बड़ा या घटा है ना भाषा में था वो भी खत्म हो गया जैसे मां को पहले गुरु बोलते थे क्या बोलते थे पहला गुरु है गुरु माँ है आज क्या बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी हॉट मॉम नहीं बोलते हैं। तो शिष्टताएं बड़ी है घटी बड़ी है घटी घट गट गई।, गई है ना ये दिखता ही है अभी आपको ये समझ में आता ही है कि जिस प्रकार से भौतिकवाद में हम जिए हैं उस प्रकार से जो भी हमारे संबंध आगे बढ़े हैं या घटे हैं तो संबंध इसमें आहत हुआ शिष्टताएं आहत हुई संबंध भी आहत हुआ है ना धरती बर्बाद हुई या नहीं हुई तो शरीर बर्बाद हो गया और धरती भी बर्बाद हुई ये ठीक समझ में आता है ये ठीक समझ में आता है पति पत्नी दोनों ही जैसे देखिए दोनों घर में बोर हो रहे हैं हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए चलो पिक्चर देखने जाते हैं अच्छा पति पत्नी दोनों किससे बोर हो रहे हैं एक्चुअली बोरे की तो जगह क्या है एक दूसरे से बोर हो गए क्यों हो गए ऐसा क्योंकि संबंध समझ में नहीं आ रहा जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है बोर होने का सीधा सा मतलब है जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर नहीं होना बराबर बोर होना पहला लक्षण बोर हो गया भैया है ना अब बोल तो सकते नहीं कि तुम्हारे से बोर हो गए क्या करें तो कुछ बदलाव चाहते हैं क्या चाहते हैं बदलाव बदलाव कायम में करें पति पत्नी में बदलाव करना इतना आसान है महंगा सोता है कई लोग करने की कोशिश करते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है ना आते हैं तो क्या कर देते हैं पति पत्नी अपने में आपस अपने में बोर हो रहे हैं संबंध दिख नहीं रहा है तो पहली गाज पड़ती किस पे पहली गाज पड़ती है पर्दे घर के बदले जाते हैं क्वेश्चन so, है क्वेश्चन अभी नहीं ले जा रहे नॉट ए क्वेश्चन अभी अंकल हमको बोले थे कि कोई सेशन पूरे होने के बाद क्वेश्चन लेंगे तो ठीक रहेगा तो पहली गाज किस पे पड़ी पर्दे घर के बदल दिए काम के पर्दे थे ठीक काम कर रहे थे हम ठीक से काम नहीं कर रहे दिक्कत बेचारे किसको आई पहला काम घर के पर्दे बदल दिए गए जब अनावश्यक के बदल दिए क्यों क्या हो गया नहीं चेंज चाहते हैं चेंज कहाँ चाहिए ज़िंदगी में चेंज चाहिए यदि वो समझ में नहीं आता तो पहली गलती शुरू करते हैं सामान को चेंज करना शुरू कर देते फिर इस प्रकार से सोफे के कवर बदले गए फिर सोफा बदल दिया गया पति तो बदल नहीं सकते नहीं इतना आसान चाहते तो उतना ही हैं लेकिन हो नहीं पा है टीवी बदले जा रहे हैं फ्रिज बदले जा रहे हैं काम काम के चालू फ्रिज चालू टीवी, अनावश्यक के बदल बदल के नीचे पटकते जा रहे हैं बोले बहुत दिनों के दिन हो गया यू यू वांट सम चेंज बिकॉज देर इज नो चेंज इन द लाइफ सो यू नीड टू चेंज व्हाट डू वॉन्ट टू चेंज यू के नॉट चेंज यूअर है ना आप, आप में अपनी भी कोई उपयोगिता नहीं दिख रही है संबंध में वो रिलेशनशिप में वो प्रकट हो रही है कि कोई उपयोगिता नहीं है तो संबंध को ठीक करने की जगह अपने को ठीक करने की जगह सामान बदलना शुरू कर दिए भाई और आगे बढ़ गए तो अब घर में खाने में मज़ा नहीं आ रहा चलो बाहर जा खाते हैं दोनों जाके बाहर खाएंगे क्या बदलना चाहते हैं मुख्य मुद्दा क्या है बदलना तो वो संबंधी चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते तो चलो खाने की जगह तो बदल हैं कम से कम द प्लेस ऑफ ईटिंग है ना अंदर ये चल रहा है लेकिन इसको बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी चलता तो इतना ही है तो खाने की जगह बदलने होटल चले गए फिर कभी घर में ही बदल ली कभी आज वहाँ बैठ के खाएँगे कभी वहाँ बैठ के खाएंगे कभी छत पर बैठ के खाएंगे काम करना चाह रही है अपने को कहीं भी करा लो चार काम ठीक है ना ये बात पति पत्नी दोनों बोर हो रहे हैं अब बोर होते होते भी हर दोनों चले गए विज्ञान आ गया तकनीक आ गई पिक्चर हॉल में चले गए थिएटर में चले गए अपन समझ रहे हैं इससे संबंध बढ़े कि घटे उसको देखना चाहते हैं चले गए भैया बहुत अच्छी पिक्चर लगी एकदम जोरदार पिक्चर चल रही है और वहाँ पर पिक्चर में आ गई मुन्नी शीला कोई आती कि नहीं आती मुन्नी शिला सब आई तो पति दो का बहुत मन लग गया जैसे पति दो का मन लगा, पत्नी सहज होती कि असहज होती असहज तुरंत क्या करती सुनो सुनो सुनो वो गैस की टंकी बंद करके आए कि नहीं अरे चुप करे यार तेरा तो गैस की टंकी 15 मिनट का या 5 मिनट का वो गाना ऐसा लगता है जन्म जन्मो तो चल रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है यार कब खत्म हो कब खत्म हो तब पत्नी गहरी सांस ले ठीक है ना अब चल रहा है इसमें रिलेशन आगे बढ़ रहा है या डाउट बढ़ रहा है और सही है एक थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अपने सल्लू भैया आ गए सलु भैया की आदत तो अपने शर्ट वर्ट निकाल के फेंक दी है ना और पत्नी का ध्यान चला गया तो पति भी सोचने लगा अगर जिम में थोड़ा चला जाता तो आज इतना बुरा हाल नहीं होता आजू बाजू में जिम ढूंढने लगे कहा है तो ये इस प्रकार से जो हम जीने चले इसमें कहा शिष्टता बची कौन से संबंध को हम मजबूत कर पा रहे हैं? है ना तो ये दिखता है कि तमाम अशिष्टता तमाम है ना ये दिख ही रहे आप देख ही रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक दौड़े क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी है ना आप इच्छा करोगे खाने का सामान आपके पास आ जाएगा बिल पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा विज्ञान ने वो युग लाया किन लाया क्या कि इच्छा करिए खाली नंबर दबाइए जोमेटो तो हाजिर है वो सामान आपके पास आ जाएगा बिल आपको पेमेंट नहीं करना ऑटो डेबिट सिस्टम इसमें बताया गया था स्वर्ग में कि चौराहा चौराहे पर अफसरा नाचती रहती हैं तो आपके घर में सारे अपसराए नाच रही कि नाच रही आपके घर में ढेर सारा अपसराए घर में आके नाचती है जिस तरह के अपसर आपको देखने है उस तरह के अपसरा छोटे कपड़े वाले पूरे कपड़े वाले बिना कपड़े वाले देसी, विदेशी हिंदुस्तानी है ना इंग्लिशानी, जो चाहिए अफसरा आपके घर में नाच रही आप रिमोट दबाते जाइए अपसरा डांस बदलता रहता है तो जो कुछ भी हमने यहाँ कल्पना की थी वो सारा का सारा इसने पूरा करने का प्रयास भी कर दिया लेकिन इससे उपलब्धि क्या हुई अशिष्टता बड़ी या घटी है ना संबंध आहत हुआ शरीर और धरती बर्बाद हो गई इतने में अभी और इसको आप ठीक से समझ सकते हैं अभी दो ही तरह के कार्यक्रम आपके पास हैं सुखी होने के लिए या तो आप इच्छा मुक्ति में जाते हो लौट के बुद्धू घर को आते हो फिर इच्छा पूर्ति में जाते हो लौट के बुद्धू घर पे आते हो फिर सोचते हो एक कुछ लोग हाईब्रिड भी होते हैं बहुत विद्वान लोग भी हैं टैलेंटेड वो क्या करते हैं हाईब्रिड मैकेनिज्म लगाते हैं दोनों को ले लो यार क्या पता कौन सा सही है दोनों रखो ना क्या दिक्कत क्या है तो दोनों को जोड़ लेते हैं सायद सुखी हो जाएंगे। तो कई तरह के लोगों को देखते आप सुबह उनकी शुरू होती है है। संसार माया है। क्या साथ क्या साथ साथ लेके लेके आए थे जाओगे? सब यहीं कहीं रखा रह जाएगा है ना? ये संसार माया है ओम तीन तीन तड़ांगम धम नाश्ते में क्या आया कोई बात नहीं नाश्ता नहीं है ये माया है है ना जो भी आया वो खा लो क्या फ़र्क पड़ता है ओम ओम तेम बड़ा नाश्ता कर लिया थोड़ी देर में याद आया दुकान पे जाना पड़ेगा दुकान पे चले गए रटते जा रहे संसार माया है आज देखो क्या आता है है ना अभी मोड चेंज होता जा रहा है मॉर्निंग हुई माया हो गई है ना नाश्ता जैसे हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा दोपहर हो गई कोई नहीं आया कैसी माया आज एक भी ग्राहक नहीं आया थोड़ी देर बाद तीन बजे ग्राहक आया है ना देख के कुछ भरोसा आया अब वो आदमी बात करना बदल गया उसका तीन दिन तड़ांग नहीं कर रहा है अब, अब उसकी बात सुनो क्या बात कर रहे हैं देखो भैया इससे कम में पुर्ता नहीं खाता है अगर घोड़ा कहाँ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या सुबह क्या कह रहा था संसार में है क्या लाया था क्या लेके जाएगा छो सब यहीं रहने वाला है सर सब, सब यहीं रहने वाला देखो और ग्राहक आया तो सारी बातें भी बदल गई टोपी बनाने की पूरी योजना चालू जैसे जैसे दिन गुजरा ये संसार माया है क्या लेके आया था कोई किसी का नहीं है ढूंढने लगा एक यार जब मिल बैठेंगे दो दोस्त एक मैं और एक तुम और तीसरा संसार माया है क्या है जो कुछ पैसे कमाए वो सब यहाँ ले जाएंगे संजय भैया जो कुछ दो दोस्त मिलकर बैठ लिए और थोड़ा बहुत थोड़ा समझो यही है जिंदगी में और क्या है पहुंच गए पिटे लुटे घर पे ठीक सुबह संसार माया और शाम को माया मैम साहब को ढूंढ रहे तो पूरी कहानी यहां से यहां तक है ये हाइब्रिड। किसको बनाया इसको क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि कौन सफल है इसमें से इसलिए काय को रिस्क लेना काय को रिस्क लेना अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि कौन से देवता का फोटो लगाने से ज्यादा दुकान चलती है तो रिस्क गायक को लेना सबके लगा डालो यहां से शुरू करें हनुमान जी से लेकर राम भगवान कृष्ण भगवान सब करता करते <laughs> क्या पता किसका जमाना चल रहा हो <laughs> तो ये भैया बुद्ध विद्वान आदमी बहुत सेफ लेना चाहते हैं सेफ प्ले करना चाहते हैं तो दोनों को मिला दिया तीसरा क्या रास्ता है तीसरा कोई रास्ता है कोई रास्ता कोई रास्ता है, को रस्ता? को रस्ता है? इसके अलावा कुछ किया यदि भरोसे को अपने में बिठाने का प्रयास किया तो यही रस्ते हैं हमारे पास ईश्वर सब ठीक करेगा पैसा ठीक करेगा थोड़ा ईश्वर के लिए भी काम कर लो थोड़ा पैसे के लिए कर लो अभी ईश्वर के लिए कर लो अभी पैसे के लिए कर लो है ना बच्चों में एक मॉडल भी डाल दो और कंपटीशन भी डाल दो बच्चों में एक सेवा का भाव भी डालो और फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सेल करें ये भी डालो सब जरूरी है जिम भी कराओ गिटार भी भजवा लो है ना कोई एक चीज़ तो बताओ बच्चे जो करके सफल हो जाए सभी कर डालो, सभी विद्वान लोग एक दूसरे को राय दे रहे हैं एक काम करो क्या कर रहे हो टेंथ टेंथ हो गया एलेवं जा रही है एक काम करो तू मैं ना बायो भी ले लेना ले और मैथामेटिक्स भी ले लेना ले ले ले ले एडवाइजर बहुत आप एडवाइज कर रहे हो या अपना भय दे रहे हो क्या दे रहे हो जब आप ही को निश्चित नहीं तो अपना मुंह चुप रखो भैया का एडवाइस देते हो ना हर आदमी दूसरे आदमी को एडवाइस दे रहा है खुद को पता नहीं चल रहा कि हो क्या राय तो ये समझ में आया कि कुल मिलाकर इस प्रकार के दोनों झोल में झूल रहे हैं और कुछ चीजें हाथ में आ रही हैं क्या हाथ में नहीं आ रही है परेशानी बढ़ रही घट रही चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को तो आदर्शवाद ईश्वरवाद और भौतिकवाद पैसावाद जो है ये मानव में किसी भी प्रकार की तरप्ती नहीं दे पाया हाँ या ना तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इग्नोर मनमानी man, तीन तरह के फॉर्मूले पे हम जी रहे हैं वन टू एंड थर्ड क्या है मनमानी man, क्या बोलेंगे देंगे उसको हिंदी में लिख देता हूं मनमानी man, अभी देखिए जो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं मानव का अध्ययन कर रहे हैं यदि ये ठीक से अध्ययन आप कर लेते हैं इस सारे प्रॉब्लम का हल है यहां पर जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है तो ये दर्शन का ये बहुत बड़े खूबसूरती है कि इसमें हर वो जगह पर कोर में एक काम हो रहा है जिसमें सारी चीज़ें निवारण हो जा रही हैं और बहुत सुंदर हाल इसका यदि समझ में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दो तो आपको जल्दी समझ में आ गया तीसरा थोड़ा समझना पड़ेगा अभी हम देख रहे थे इच्छा एक क्रिया है जिसमें चित्र बनता है और उसके फॉलो थ्री में ये क्रियाएँ होती हैं तुलन विश्लेषण चयन और आस्वादन ठीक है छोटी सी चीज़ इसमें गलती हो रही है मानव का ठीक ठीक अध्ययन नहीं है मानव का ठीक ठीक अध्ययन नहीं है जबकि मानव में मानव को देखेंगे तो मानव में चार चीजें हैं क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आसानी से पकड़ना है किसी भी मानव में किसी भी इकाई में धरती में किसी भी इकाई में चार चीजें हैं रूप है गुण है स्वभाव है और धर्म में चार शब्द हैं आपके लिए अभी इनको अपन आराम से समझते हैं रूप और गुण जो है वो इंद्रियों के पकड़ में आता है इंद्रियों से पहचाना जा सकता है जैसे मेरा चेहरा मेरा नाम मेरा नाम आपको कान से सुनाई देता है मेरी आवाज़ आपको कान से पकड़ में आती है मेरा चेहरा मेरा आकृति जो है वो आपको आँख से पकड़ में आता है तो क्या मैं कुल इतना ही हूँ तो मानव के बारे में अभी तक हमको अध्ययन नहीं है जैसे हमने देखा था इच्छाएं किसकी करते हो इच्छा में सिर्फ सप्लाई कहाँ से हो रहा है कंटेंट कहाँ से आ रहा है जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उतना ही आप इच्छा कर पाते हो जैसे मैंने जिगलू बोला तो आपको कोई इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आप ना खोल दिखी नहीं रहे आपको तो जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास गया है उतने तक ही हमारे अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसी के आधार पर इच्छा का निर्माण होता है तो मानव को लेकर मानव सुखी होने के लिए इच्छा कर रहा है या दुखी होने के लिए इच्छा करता है आप जो भी इच्छा करते हैं दुखी होने के लिए करते हैं तो सुखी होने के लिए इच्छा हो रही है लेकिन मानव के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आदि है तो आदि इंफॉर्मेशन होने से आपकी आदि इच्छा होती है आप अधूरी इच्छा कर रहे हो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप भ्रमित स्थिति में अधूरी इच्छा करते हो अधूरी इच्छा यदि पूरी होगी तो क्या पूरी हो सकते हो क्योंकि इच्छा ही अधूरी हाफ इच्छा हो रही है आपकी अधूरी क्योंकि आप सुखी होने के लिए इच्छा करते हो आप मानव हो और मानव के बारे में ही आपके अंदर डिटेल कम है तो पार्शियल रियलिटी आप मानव की जानते हो तो आपकी इच्छा पार्शियल हो रही है इज नॉट कंप्लीट इच्छा तो अधूरी इच्छा अधूरी इच्छा यदि पूरी हो गई तो पूरे हो सकते हैं क्या अधूरी इच्छा हो भी गई पूरी तो भी अधूरे और अधूरी इच्छा चूंकि अधूरी है इसीलिए वो कभी भी पूरी नहीं हो रही तो हजारों साल से ऐसा लग रहा है कि आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई उसका केवल एक कारण है कि आदमी ने अभी तक पूरी इच्छा की ही नहीं है कुछ बात समझ में आई क्या क्या कोई बताए क्या, क्या समझ में आया? तो मुझे पता चले कि क्या कहा मैंने कोई बता सकता है हाँ जी विशाल भैया क्या बात हमने कह दी हाँ जी माइक है आपके पास पहले विशाल भैया कह रहे हैं हाँ जी आपने बोला कि मानव में चार है रूप गुण स्वभाव और धर्म पर इंद्रियों से सिर्फ रूप और गुण देख पाते हैं तो हम उसी को समझ रहे हैं हाँ। और उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं अभी वो पूरी भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी अपूर्ण ही रहेंगे और नहीं पूरी तो ऐसा तो भी अपूर्ण ही है, है हाँ तो यही यही मुद्दा है यही मुद्दा है और अधूरी इच्छा लेके जो जीता है उसको क्या कहते हैं भूत और अधूरी इच्छा लेके जो मर जाता है उसको क्या कहते हैं भूत हम भूत बन के जी रहे हैं और मरने के बाद फिर भूत बन के चिपके हैं किसी को बात हंसने की भी है और बात सच्चाई भी है फिर से कहता हूं अगर किसी को ऊपर समझ में आया हो नहीं आया हो तो क्या कह रहे हैं मानव सुखी होने के लिए इच्छा कर रहा है। किससे इच्छा कर रहे हो आप? आपकी इच्छा को कौन पूरी करेगा आप खुद ही पूरी करेंगे आप अपने लिए इच्छा कर रहे हैं और अपने बारे में इंफॉर्मेशन ही आपके पास अधूरी है आप अपने से इच्छा कर रहे हैं पूरी करने के लिए और आपके पास इन्फॉर्मेशन अधूरी है क्योंकि मानव को अभी तक समझा ही नहीं गया इंद्रों के माध्यम से देखने गए तो केवल रूप और गुण रूप क्या होता है मैंने बता दिया आकार प्रकार गुण क्या होता है जैसे मैं एक खास तरीके से बोलता हूँ कोई गाना गाता है कोई साइकिल चलाता है कोई कंप्यूटर चलाता है कोई कार चलाता है ये सब गुण हैं ये स्वभाव नहीं, नहीं तो मानव को मानव के बारे में अधूरी जानकारी होने से हम जो कुछ भी सुखी होने के लिए प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो अधूरी प्लानिंग करें जैसे जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ था आप उसको नौकर बनाना नहीं चाहते थे आप उस दिन चाहते थे कि सुख से जिए लेकिन सुखी होने के लिए जब प्रोग्रामिंग करने गए आप तो आपके पास मानव के बारे में जानकारी ठीक नहीं है अधूरी जानकारी रूप और गुण इसके पास बढ़िया नौकरी होना चाहिए बढ़िया कार होना चाहिए बढ़िया छोकरी होना चाहिए बढ़िया इसके देश में रहना चाहिए तो अधूरा प्लान हमने बनाया अधूरा प्लान यदि पूरा भी हो गया तो आदमी पूरा हुआ क्या इतनी सी बात कुल मिलाकर संकट कहाँ समझ में आया संकट मानव के में बाहर नहीं है संकट सब मानव में ही है क्या संकट है मैं सुखी होने के लिए इच्छा करता हूँ अपने में इच्छा है अपने से है और अपने बारे में जानकारी पूरी नहीं है मानव होकर मानव के बारे में जानकारी पूरी नहीं है अधूरी जानकारी है तो मानव को सिर्फ रूप और गुण मानते हैं तो चित्रण में केवल रूप और गुण आता है क्या चीज़ आता है चित्रण में जैसे मैंने जिगलू बोला आपको उसका रूप समझ में आता है चित्र बनता है जबकि होता है या नहीं होता है जैसे थोड़ा उदाहरण कर लेते हैं रोटी रोटी बोलते से तंदूरी रोटी बोलते से चित्र आता है रूप के बारे में स्वाद आता है गुण के बारे में स्वाद गुण गुण जैसा लगता है रोटी में ताकत होती है पोषण होता है एनर्जी होती है वो आपको दिखाई देता है दिखाई देता है जैसे लाइट जल रही है या ये पंखा चल रहा है तो पंखा पंखा बोलते से आपको पंखे का चित्र आता है आता है या नहीं आता है लेकिन क्या पंखा सिर्फ वो चित्री है या उससे अधिक है उससे अधिक है उसमें एक व्यवस्था भी है एक मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म हमको आँख से दिखता है नहीं दिखता है वो हमको समझना पड़ता है तो अब तक शिक्षा जो है वो हमको समझा नहीं पाई क्या नहीं समझा पाई मानव का क्या स्वभाव जिससे वो सुखी हो जाए और मानव का धर्म क्या है जिससे कि वो सुखी हो जाए स्वभाव और धर्म है ना स्वभाव और धर्म केवल शिक्षा विधि से समझ में आता है तो शिक्षा में क्या समझना लिखो शिक्षा का प्रयोजन क्या है शिक्षा से मानव का स्वभाव और मानव का धर्म समझ में आता है वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एजुकेशन थ्रू एजुकेशन ऑनली वी कैन अंडरस्टैंड वॉट है है ना स्वभाव इज जिससे कि हम सुखी होते हैं किस तरह का स्वभाव होने से दुखी होते हैं किस तरह का स्वभाव होने से सुखी होते हैं तो मानव का क्या स्वभाव है जिससे वो सुखी होता है मानव का धर्म क्या है तो धर्म और स्वभाव के बारे में बताना का काम किसका है शिक्षा का है हम तो हिंदी अंग्रेजी गणित और दो दुना चार में उलझ के बैठ गए उसको वो तो रूप गुण है वो तो बनिया जब नहीं पढ़ता था तब भी दो दो का गणित चार कर लेता था और इतना संग्रह कर ही लिया उसने बिना पढ़े भी शिक्षा उसके लिए नहीं है अब वो तो काम कंप्यूटर भी कर देता है वो काम तो आजकल कैलकुलेटर भी करता है और सबके पास कैलकुलेटर है जेब में क्या ज़रूरत है उसको मैथमेटिक्स करने की है ना जब नहीं था तो करता था आज तो वो कंप्यूटर कर देता है बोलो अब मोबाइल में बोलो सीरी व्हाट इज़ टू प्लस एट वो बता देता टेन हो गया काम आपका तो एजुकेशन अगर इतने के लिए है तो वो तो मशीन भी कर दे रही है एजुकेशन हमारे लिए है उसका मतलब है कि मनुष्य को अपना स्वभाव धर्म समझ में आ जाए यदि मानव को अपना स्वभाव धर्म समझ में आ गया तो वो सुखी होता है तो थ्रू एजुकेशन ये बात बनती है तो यहां पर एक और क्रिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वभाव और धर्म की शिक्षा होती है क्या की शिक्षा होती है मानव को स्वभाव धर्म जब समझा समझ में आता है इसको बोलते हैं साक्षात्कार थोड़ा सा कठिन शब्द है साक्षात्कार जैसे ही जैसे ही मानव को स्वभाव धर्म की शिक्षा मिलती है थ्रू एजुकेशन ही हो सकता है यदि यह होता है तो अब देखिए चित्रण में रूप गुण आया और साक्षात्कार में स्वभाव धर्म आ गया अभी संतुलित हो गया कि नहीं हो गया जैसे ही ये हुआ ये इच्छा अपने आप में तृप्त हो गई पहले अधूरी थी तो पहले अधूरी थी तो क्या था अतृप्त इच्छा थी अब क्या हो गया अब क्या हो गया तृप्त हो गई अब तृप्त इच्छा को एग्जीक्यूट करने जाते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं अतृप्त इच्छा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जितना भी एक्शन प्लान हमारा है वह अतृप्तिपूर्वक है इनकम्प्लीट प्लान पे हम काम कर रहे हैं कंप्लीट प्रपोजल पे काम नहीं कर रहे हैं अतृप्त इच्छा पे काम कर रहे हैं तो मानव अभी दुखी होकर अतृप्त होकर कोई काम कर रहा है, देखिए मानव में कितना 180 डिग्री का चेंज आ रहा है जैसे ही मानव को स्वभाव धर्म समझ में आया ये इच्छा बैलेंस हो गई ये जो दो खाने में थी वो पहले एक ही खाना था भरा हुआ वो इंद्रियों से पकड़ में आया था तो ये इम्बेलेंस था और जैसे ही शिक्षा विधि से स्वभाव धर्म समझ में आया तो स्वभाव धर्म की रोशनी में रूप और गुण संतुलित हो गए तृप्त हो गए बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी दूसरी बार में ज़्यादा समझ में आएगी इस प्रकार से जागृत मानव में क्या हुआ जागृत मानव में इच्छाएं पहले तृप्त हो गई अब अपतरप्त इच्छा के साथ कार्यक्रम चालू हुआ कैसा कैसा अभी कैसा हो रहा है अतरप्त इच्छा से आप काम शुरू करते हो इच्छा ही इनकम्प्लीट है तो काम पूरे हो जाते हैं और आप अतरप्त ही रह जाते हो तो सारे काम शोषण करने वाला आदमी कौन शोषण करेगा जिसके अंदर ही इच्छा अधूरी है अतरप्त इच्छा है तृप्ति तो के, वो के वो साथ इच्छा वो सुन के थोड़ा अटपटा लगता है फिर ये प्रश्न आता है यदि आदमी तृप्त हो जाएगा तो काम ही क्यों करेगा जी स्वभाव और धर्म के बारे में जरा थोड़ा पूरा बताएंगे भैया धीरे धीरे उधर ही ले जाना चाहते हैं ठीक है है ना और दीदी जाने को कह रहे तो मेरा दिल धक धक कर रहे हैं स्वभाव धर्म और भी जो मेन मुद्दे वो धीरे खुलते चले जा रहे हैं अब तो हम सुनने समझने को तैयार हुए ना तो क्या बात कही फिर से दोहरा सकता है कोई एक आदमी क्विकली पांच मिनट में दोहरा सकता है कोई एक आदमी जो जिससे मुझे पता चले कि क्या मैंने कहा हाँ जी शिक्षा इंद्रियों के माध्यम से नहीं घटी शिक्षा जो है वो आपको स्वभाव और धर्म का जजमेंट देती है यस yes, सर ये ये जब आप दोनों चीजें हासिल कर लेते हैं तो वन डिग्री बन जाता है पहले त्रप्त हो जाते हैं हाँ, आप तृप्ति के बाद काम करते हैं सोचिए एक आदमी तृप्ति पूर्वक जिएगा जो काम करेगा उसमें कोई क्वालिटी होगी एक आदमी पूर्वक जिएगा जो काम करेगा उसमें क्वालिटी होगी क्वालिटी किसमें आएगी तृप्ति वाले में एक छोटा उदाहरण लेते ले हैं एक बहुत छोटा उदाहरण आपको शायद ग्लिम्स आ जाएगा क्या तृप्ति का मतलब एक पिताजी है, है ना वो चलना जानते हैं दौड़ना जानते हैं भागना जानते हैं और अपने बच्चे को मतलब वो चलने दौड़ने भागने से थोड़ी देर के लिए तरफ़ है ऐसा मान लेते हैं और अपने बच्चे को चलना दौड़ना सिखाना चाहते हैं एक बहुत छोटा उदाहरण है क्योंकि ये उदाहरण पूरा नहीं पड़ेगा लेकिन एक आंशिक उदाहरण है तो अपने बच्चे के साथ उसको चलने दौड़ने सिखाना चाहते हैं तो दौड़ लगाते हैं मान लो लगाते भी हैं और बच्चे के साथ वो हार भी सुखी रहते हैं ताकि बच्चा सोचिए क्या बात हुई जब हाँ स्वयं में तृप्ति है तो हम दूसरे को आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं है ना संबंध पूर्वक। और बच्चा मतलब बाप बच्चे के साथ दौड़ लगाकर हार कर भी खुश होता है क्या कारण बना कुछ बात समझ में आया वहां उसके लिए दौड़ का मुद्दा नहीं है वहां एक संबंध का मुद्दा है और उसमें कोई प्रेरणा है जीत हार से ऊपर आ गया अभी जिंदगी की जीत क्या है अगर यह समझ में आ जाए और किस प्रकार से मैं मेरे को कोई दूसरा सुखी नहीं कर सकता है केवल कुछ स्वभाव ऐसे हैं यदि उन स्वभाव में मेरी जागृति हो जाती है उन स्वभाव के कारण ही मैं सुखी होता हूँ हमारे को कोई दुनिया में दुखी नहीं कर रहा है भाई दुनिया में कोई भी आदमी आपको दुखी करने का काम नहीं कर रहा है वो अपने सुखी होने के लिए काम कर रहा है आप अआव, वो अपने स्वभाव से दुखी है स्वभाव में अभाव से दुखी है हम अपने स्वभाव में अभाव से दुखी हैं शिक्षा विधि से शिक्षा विधि से हम अपने स्वभाव को अर्जन कर जाएं, पहचान जाएं क्यों क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कल्पनाशील है शिक्षा का महत्व इतना है कि हमको अपना धर्म क्या है समझ में आ जाए और धर्म के अर्थ में स्वभाव क्या है यह समझ में आ जाए केवल उससे ही मानव में तृप्ति है एक बार मानव जब त्रप्त हो जाता है तो वो, अब वो पोषण का, का काम करेगा शोषण का, का काम नहीं करेगा कोई अतृप्त आदमी पोषण का, का काम करेगा ही नहीं कर ही नहीं सकता उसमें वो कॉम्पिडेंस आता ही नहीं है ये बात समझ में आई हाँ जी काम को जानने से तृप्ति नहीं है मानव को मानव में स्वभाव और धर्म को जानने से तृप्ति है भैया जी हाँ जी ये वन एटी जो हमने बात किया क्या ये पूरा हम थ्री सिक्सटी करेंगे पूर्णता की तरफ जाएंगे तब तक वन एटी का मतलब ये हुआ भाई कि जिस प्रकार से अभी हम अतृप्त होकर चल रहे हैं तो अतरृप्ति को भरने के लिए हम बाहर पूरी धरती हमको कम पड़ गई स्वयं में जो अतरप्ति है आपके आप में अगर अतरृप्ति है यार कुछ नहीं चल रहा है ये पूरी धरती में आपके नाम लिख दी जाए आपको लगता है कि आप आप अंदर से खुशहाली आ जाएगी नहीं आएगी सबको भगाना पूरे देश वाले लोगों को वो काम शुरू कर दोगे आप ये पूरी धरती मेरी चलो खाली करो खाली करो है ना तो वो नहीं हो सकता है तो पूरी धरती क्या आने को धरती भी मिल जाए तो आपके लिए काम पड़ रही क्योंकि तृप्ति का स्रोत धरती नहीं है तृप्ति का स्रोत मानव में ही निहित है वो क्या चीज़ है मानव का रोल क्या है मानव में क्या योग्यताएँ चाहिए वो कॉम्पिडेंस क्या है अगर वो हमको समझ में आ जाए कि कौन सा स्वभाव मेरा मेरे को सुखी करता है और वो स्वभाव अर्जन कैसे किया जाता है यदि वो सीख जाते हैं हम समझ जाते हैं उससे हमारे में तृप्ति होती है तृप्ति के बाद फिर जो आदमी काम करता है उसका लेवल ही अलग होता है ये state of mind है मतलब थिंग इज स्टेट ऑफ माइंड अगर हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं और लेकिन ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये पूरी सिचुएशन को बदल दे रहा है आज आप एक स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं उससे पूरी सिचुएशन वस्त वस होती जा रही है कि नहीं जा रही ठीक हांजी हाँ जी अब उसमें से शुरुआत कहाँ से होती है? पहले परिस्थिति बदलेंगे या पहले हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा पहले हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदले इस स्टेट ऑफ माइंड को कहाँ से बदलें एक तो कल्पना से मोटिवेशन से बदलें वो तो चलेगा नहीं एक रियलिटी को समझने की बात कर रहे हैं रियलिटी को यदि ठीक ठीक हम समझते हैं तो रियलिटी जैसी है वैसा हमारा माइंड हो जाता है तब तो सच्चाई के साथ खड़े हो गए तो अपने आप ही अब अब अब सारी परिस्थिति हमारे हाथ में आना शुरू हो जाती देख लीजिए एक आदमी को समझ में आया नागराज जी को कई लोगों को समझने का अवसर मिला मैं अकेला आदमी नहीं हूँ देश भर में बहुत लोग समझ रहे हैं हमको कोई समझ में आई छोटी सी बात बहुत थोड़ा बुद्धि हमारा उतना समझ में आने के बाद जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं कितना भी विपरीत परिस्थिति है तो भी हम काम ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे आप उसको देख लीजिए तमाम कमियां भी हो सकती है लेकिन काम की दिशा बदल गई कि नहीं बदली बदल गई तो कैसे एक आदमी को समझ में आता है तो उसका क्या ताकत है बल क्या चीज है समाधान पूर्वक क्या बल बनता है और कैसे कितना भी विपरीत परिस्थिति हम मानते रहते हैं उसमें से भी वो रास्ता हमारे को दिखना शुरू हो जाता है और रास्ता चौड़ा करना शुरू कर देते हैं क्या कर देते हैं चौड़ा करना फिर पतला दिखता है हम चलते हैं उसको चौड़ा कर देते हैं पीछे से कई लोग हैं और चौड़ा कर देते हैं और साथ चलते हैं चौड़ा होता जाता है इस प्रकार से हाईवे बनने की जगह जा रहे हैं अगले दो से तीन साल यदि ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे आप देख लीजिए ये हाईवे इतनी तेज हो जाएगा कि इस पर लोग दौड़ेंगे है ना इतना रास्ता बन गया है ना उसके बारे में कल से अपन लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं ये फंडामेंटल ये शिफ्टिंग हमारे अंदर आ जाए भैया हाँ, भैया ये इधर हाँ जी आ, एक जो साक्षात्कार समझ आए हमारे में तो ये कि मुझे मुझे मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छे संबंध बहुत ही अच्छी तरह रहना है संबंध को सुधारना है तो वो साक्षात्कार के अर्थ में आएगा नहीं अभी अभी आप में ही मानव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है हाँ जी तो पहले आप में एक इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होना हाँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू सेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट हेल्प बाय एनी सेंसेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली है ना आपको समझना है ये कि आखिर मानव क्या चीज है मानव का पर्पस क्या है मानव का क्या स्वभाव होता है जो सुखी होता है यदि ये, ये आपको समझ में आता है तो पहले आप में तृप्ति होती है Okay. अभी पत्नी और बच्चे कोई लेना ले नहीं है इसमें okay. जब आप अपने में स्टेबल होते होते हो, रिलेशन तो हो, हो, आप हो, हो। हो हो आपके हाथ में नहीं आ रहे रिलेशन देने की चीज है या लेने की चीज है? है रिलेशन में रिलेशन देने से तैयार होता है या लेने से तैयार होता है अभी क्या हो गया मेरे में तरप्ति नहीं है तो मैं अपनी तरप्ती पहले अपने पहले अपने मित्रों के साथ करना चाहता था वो नहीं पूरी पड़ी फिर मैं अपने है ना पत्नी के साथ करना चाहता था वो पूरी नहीं पड़ी फिर उसके बाद अपने बच्चों पर चला गया वो भी पूरा नहीं पड़ा तो हर जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ पाने के लिए कुछ देने का दिखावा कर रहा हूँ है न क्योंकि मेरे पास नहीं है मैं अपने में कम्प्लीटली महसूस नहीं कर रहा ठीक तो रिलेशन बनता ही नहीं है रिलेशन बनता देने से लेने से कोई रिलेशन बनता ही नहीं स्वभाव चेंज होता रहता है ऐसा हम कह रहे हैं उसको हम आगे के सत्र में समझेंगे स्वभाव चेंज नहीं होता जब तक स्वभाव हमको समझ में नहीं आया हम कुछ कुछ करते रहते हैं अभावपूर्वक जीते रहते हैं या तो अभावपूर्वक जिएंगे, या स्वभावपूर्वक जिएंगे, है ना तो भैया मोटी बात समझ में आई भैया तो यहाँ तक ये समझ में आया कि अगर अधूरी चित्रण लेकर के अगर हम कार्य को चालू करते उदाहरण के तौर पर कोई इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है और अगर वैसा करते हुए अगर वो बंद भी जाता है तो भी वो क्योंकि अधूरा है क्योंकि वो पूरा चीज़ को समझ नहीं पाया है क्योंकि उसको जीवन के अंदर में उसका सुख क्या है उसकी उपयोगिता क्या है इसको वो जानना चाहता है जब वो ऐसा जान पाता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है और उससे रिलेटेड फिर वो काम करने के बारे में आगे सोचता है जब ऐसे पूर्ण इच्छा को लेकर जो सुख है उसका उसके लिए अगर वो कार्य करता है तो जा करके उसको साक्षात्कार मतलब धीरता वीरता उदारतापूर्वक अगर उस चीज़ों को अगर समझता है तो जा कर वो पूरा हो पाता है ऐसा ही है बहुत बढ़िया बात बात और भी कोई कोई दूसरा आदमी दोहरा सकता है क्या बात हुई इधर इधर से कोई एक से एक व्यक्ति ऊपर ऊपर पे जी जो मुझे समझ में आया अभी तीन चार दिन में वो ये है की जब तक जो अभी साक्षात और साक्षात्कार की बात हो रही है कि जब तक हमारा खुद से साक्षा साक्षात्कार सही ना हो जाए कि हम हम है क्या हमारी सही इच्छाएं क्या है और उन सही इच्छाओं को पाने ये तो कहा ही नहीं सही इच्छा शब्द कहा था पूरी पूरी पूरी हाँ, पूरी इच्छा इच्छा इच्छा को जब तक हम नहीं जान लेते हैं तो जब वो जान लेते हैं तब हमारा खुद से यानी मानव से मानव के साथ संबंध से एक साक्षात्कार होता है और तो जब सही पिक्चर हम अपनी पहचान लेते हैं तो हम सही दिशा में अपना कदम उठाना शुरू करते हैं तो हमारी इच्छा पहले अपने में संतुष्ट होती तृप्त हो जाती जी अब त्रप्त मतलब पूर्ण इच्छा ही तृप्त होती है अधूरी इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होगी जैसे अभी केशव भाई ने एक बात बताया जैसे आप अपनी ज़िंदगी को टटो लिए पंद्रह सोलह सत्रह अठारह साल के थे तो आप किस प्रकार प्लान किए जैसे हमने प्लान किया था कि भैया इंजीनियर बन जाओ ठीक बढ़िया नौकरी होना चाहिए बढ़िया घर के सामने गाड़ी खड़ी होना चाहिए बढ़िया घर होना चाहिए बढ़िया बच्चे होना चाहिए बढ़िया सुंदर बीवी होना चाहिए और इस प्रकार हम सुख से जियेंगे तो सुखी होना उस दिन भी चाहते थे इच्छा पूरा इच्छा में क्या प्लान बनाएँ अच्छी डिग्री अच्छी डिग्री तो अच्छी नौकरी अच्छी नौकरी तो अच्छा घर अच्छा बंगला बढ़िया म्यूजिक बढ़िया खाना पन्ने चलेगा और अच्छी किताबें पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी आराम से चलेगी ऐसे प्लान को लेकर हम चल दिए ये प्लान तृप्त तो नहीं था अधूरा था तो इसलिए ये अनसेटिस्फाइड प्लान था इसमें सेटिस्फेक्शन था ही नहीं हमको लग रहा था ये सब करके हम सुखी हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लगता है करके सुखी होना घर बन जाएगा नौकरी बन जाएगी ये हो जाएगी बच्चे पढ़ लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे और वो घर भी बढ़ गया बन गया गाड़ी भी आ गई बीबी भी आ गई लेकिन हम सुखी अब क्या सुखी हो रहा है सुखी होके करना है एकदम 180 डिग्री शिफ्ट है भाई अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे हो करके सुखी होना चाहते हो भ्रमित आदमी भ्रमित आदमी में क्या है भ्रम में क्या है करके सुखी होना और जागृत मानव में क्या हो गया समझदार आदमी में क्या हो गया सुखी होके कर सुखी हो के करना, करना। बोलिए कहाँ तो मतलब जागृत होना ही हुआ बिल्कुल साक्षात्कार हो गया मतलब जागृत हो गया उसके हो लिए मानव को अपने धर्म से अपने स्वभाव से अवगत कराना और ये काम बड़े आसानी से होता है यहाँ हम लोग करते ही है एक उम्र में बारह चौदह साल की उम्र में बच्चों को आसानी से उनके क्या स्वभाव से वो सुखी होते हैं इतना सा बता देना कुल मिला काम है गणित वणित तो आजकल कंप्यूटर करेगा वो भी मुझे बिल्कुल आएगी सर क्यों नहीं आएगी ऐसे थोड़ी कार्यक्रम चालू हुआ ये बढ़िया हो गया अभी इसमें और भी कुछ क्रियाएं हैं लेकिन ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं जब आगे आप शिविर करने आएंगे तो उनको उस समय बताएंगे मोटी मोटी बात समझ लेते हैं कि आप देख लीजिए जब सुखी होने की इच्छा से काम करते हैं तब जो तुलना होती है वो तुलन जो है वह अधूरा होता है तुलन होता है प्रिय प्रिय हित और लाभ की तुलना करते हैं और यदि आप सुखी होकर काम करते हैं तो तुलना करते हैं न्याय धर्म और सत्य लेकिन अभी परेशान मत होइए अभी मैं न्याय धर्म सत्य के बारे में आज नहीं बताने वाला हूं कल बताऊंगा तो भ्रमित मनुष्य जो है एक क्रिया ये करता है चित्रण दूसरी करता है विश्लेषण तीसरी करता है आस्वादन चौथा करता है चयन और आदि क्रिया करता है कौन सी तुलन कितनी क्रिया हो गई एक दो तीन चार और या आदि इसको बोलते हैं साढ़े चार क्रिया हां जी कई बार करना पड़ेगा जी मुझे पता है सैकड़ों बार तो मैंने बिठाया तो, तो समझ में आई तो मुझे पता ही है मैं रेडी हूं उसके लिए जब तक मानव में साक्षात्कार की घटना नहीं घटती है तब तक मानव में तुलन करना तोलना तोलने, तोलने का जो दृष्टिकोण है वो क्या रहता है तोड़ने के, तोलने का दृष्टिकोण क्या होता है प्रिय प्रिय का मतलब सेंसेशन के अनुकूल सेंसरी ऑर्गन को सूट करना हित को मतलब शरीर में बल बढ़ाना लाभ का मतलब प्रॉफिट जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी प्लानिंग प्रोग्राम में क्या हो रहा है मानव सुखी होगा रूप और गुण से उसके लिए तुलना करेंगे प्री में और एनालिसिस तो पूरी करते हैं हम सब एनालिसिस में कमी नहीं है आप सब में एनालिसिस में कोई कमी नहीं अभी क्या हो गया भ्रमित स्थिति में हमने एनालिसिस को बुद्धि मान लिया क्या मान लिया है ना तो एनालिसिस तो सब कर ही रहे हैं। और आस्वादन बताए और चयन इस प्रकार से साढ़े क्रिया आदमी करता है अभी साक्षात्कार जैसे गठित होता है तो इच्छाएं तरफ होती हैं, तो कुछ आगे की भी क्रियाएं उनके बारे में खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एक छोटी बात में पूछू आपसे अपने से पूछिए क्या आपको लगता है कि आप अपने आपका 100 प्रतिशत दे पा रहे हो हाँ या ना क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उसको आप यूटिलाइज कर पा रहे हो ना कारण अभी पता चलेगा क्या कारण है जब तक साक्षात्कार घटित नहीं होगा तो आपके अंदर का पोटेंशियल पूर्णता यूटिलाइज हो ही नहीं सकता है साढ़े चार क्रिया में जीते समय आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि साढ़े चार क्रिया में पूरी दृष्टिकोण जो है वो प्रिय हित लाभ ही है और सुविधा ही एजेंडा है और सुखी होने के लिए आदमी काम कर रहा है डिपेंडेंट वो न्याय का याचक है लोग उससे अच्छा व्यवहार करें इसी कामना में जी रहे हैं इसी कामना में वो लोगों से अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं अच्छा व्यवहार करने का दिखावा कर रहे हैं ताकि लोग उससे अच्छा व्यवहार करें तो उसमें डिपेंडेंसी है उसमें स्वतंत्रता है ही नहीं साक्षात्कार मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अन नेचर इज वॉट इज ह्यूमन धर्म आपके अंदर आपका क्या स्वभाव होता है जिससे आप सुखी रहते हो ना आप खा के सुखी हुए और ना नहीं खा के दुखी हुए है ना मनुष्य अपने स्वभाव से सुखी और अपने स्वभाव से ही दुखी तो शिक्षा विधि से हमको ये समझ में आ जाए एजुकेशन से कि किस तरह के स्वभाव में हम सुखी होते हैं वो ये काम एजुकेशन का है तो साक्षात का वर्ड बोलने डरो माता है ना मनुष्य का वाकई में क्या स्वरूप है जैसे मैंने पूछा था कि मानव अभी आकार में मानव है या आचरण में मानव है आकार में मानव मतलब रूप और गुण में हम मानव हैं, लेकिन आचरण में मानव नहीं हुए हैं तो मानव का साक्षात्कार मुझे हो जाए इसका मतलब यह है कि मानव का आचरण क्या होता है मुझे समझ में आ जाए एंड दिस के नॉट भी अंडरस्टूड बाई अवर सेंसेशन ऑनली सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली थ्रू यूर कल्पनाशीलता है ना आप अपनी कल्पनाशीलता को चैनलाइज करके ही उसको समझ सकते हैं आंख नाक कान की पकड़ में आने वाला नहीं है तो हम सब माना होकर मानवीय आचरण से संपन्न हो जाए वो मानवीय आचरण क्या है उसका साक्षात्कार हो जाए मतलब है ना साक्षात्कार जैसे दिग्ञाऊ को यार ऐसा होना है रियलाइजेशन हो जाए तो उसका रियलाइजेशन होना ही कुल मिला के बात है हाँ जी आस्वदन का, का, का मतलब सुखी होने की आशा जैसे अभी बताया लड्डू लड्डू के बारे में विश्लेषण किया लड्डू के बारे में तुलन कर लिया टाइम का तय हो गया दुकान का तय हो गया जैसे तय हो गया तो आपके अंदर सुख की आशा बढ़ती है नहीं बढ़ती है तो आस्वादन में सुख की आशा में हम काम करते हैं सुखी होते नहीं हैं साढ़े चार क्रिया में देखिए साढ़े चार क्रिया में आदमी कैसे जीता है? लिख देता हूँ साढ़े चार क्रिया में आदमी जीता है भूतकाल की पीड़ा भूतकाल की पीड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया हम गरीब थे और हमारे माँ के साथ ये और किस प्रकार से हमारे पिताजी ने मेहनत करी और ये किया और देश इतनी बार बर्बाद हो गया और यह हो गया पति ने यह कर दिया और उन्नीस में है ना वो बुआ के नानी के यहां जो शादी में गए थे हम तो वहां ये हो गया और वो हो गया तो भूतकाल की पीड़ा में जीता रहता है और भविष्य की चिंता और वर्तमान में वर्तमान में पूरा विरोध भरा पड़ा है मन में तो वर्तमान में कैसे जी रहे हैं विरोध उपेक्षा ये साढ़े चार क्रिया में जीने का डिजाइन भूतकाल की पीड़ा भविष्य की चिंता और वर्तमान की उपेक्षा विरोध ऐसे जी रहे हैं या नहीं जी रहे ऐसे जी रहे हैं या नहीं जी रहे इसका कोई हल भी नहीं है अब भूतकाल की पीड़ा क्या करो क्या भूल जाऊं क्या चिंता ही नहीं करूं और लोग गड़बड़ करें तो क्या विरोध ही नहीं करूं उसको इतना दिखता है इसका कोई रास्ता ही नहीं उसके ठीक है ये बात बात समझ में आई तो क्या कह रहे हैं अब थोड़ी सी को क्रियाएं उनके बारे में भी समझ लेते हैं जैसे ही साक्षात्कार हुआ आपको सुख समझ में आ गया मानव समझ में आ गया क्या चीज समझ में आ गई यहां पर मानव समझ में आ गया मानव का सुख समझ में आ गया दो चीजें समझ में आ गई तीन चीजें समझनी थी तीन चीजें समझनी थी क्या तीन चीजें थी मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है यहां पर हमको क्या समझ में आ गया मानव क्या है और मानव का सुख क्या है ये हमको समझ में आ गया यहां पर जैसे हमको ये समझ में आया मानव क्या है एक मानव में समझ में आ गया कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है वैसे ही हमारी कल्पनाशीलता और दौड़ती है और हम हर मानव के सुखी होने के लिए एक प्लानिंग में चले जाते हैं कि किस प्रकार से हर एक आदमी धरती पर सुखपूर्वक जी सकता है है ना उसको बोलते हैं कि अब आगे की चीज़ एक्टिविटी हो गई वो आगे एक्टिविटी क्या हो गई हर मानव किस प्रकार से सुखपूर्वक जी सकता है तो सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था ये मानव में घटना घटती एक और क्रिया चालू हो जाती है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का बोध हो जाता है क्या हो जाता है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था समझ में आती है ठीक है ये बात अक्षर बड़े बड़े लिखने के कारण बोर्ड छोटा तो पड़ता जा रहा है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था अस्तित्व में व्यवस्था है या नहीं है अस्तित्व में व्यवस्था है या व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था है क्या व्यवस्था उसकी निरंतरता है या आज थी और कल नहीं है निरंतरता है तो मानव को भी प्रकृति में सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का बोध हो गया स्टार्टिंग कहां से हुआ शिक्षा विधि से पहले ये समझ में आया ये यहाँ तक शिक्षा का काम है इसके आगे काम आप अपने से करते हो तो सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का बोध हो गया तो ऐसी व्यवस्था की निरंतरता होगी कि नहीं होगी तो ऐसी व्यवस्था की निरंतरता है इसलिए कहते हैं कि व्यवस्था के प्रति संकल्प हो गया क्या हो गया व्यवस्था के प्रति कमिटमेंट हो गया कि ऐसा ही है तो आप कितनी क्रिया हो गई बढ़ गई क्रिया ये घट गई तो सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का बोध हुआ ऐसी व्यवस्था की निरंतरता है तो व्यवस्था के प्रति कमिटमेंट आया आपके अंदर कंफर्मेशन हो गया एक प्रकार से कमिटमेंट आ गया तो इसको कह रहे हैं बोध हो गया इसको कह रहे हैं संकल्प हो गया अभी ये शब्द ही है उनको आगे और समझेंगे ऐसे बोध और संकल्प पूर्वक जीने लगे तो क्या हो गया ये अस्तित्व जैसा है वैसा हमारे अनुभव में आया क्या आया अस्तित्व जैसा है अस्तित्व के प्रति कमिटमेंट हुआ अस्तित्व जैसा है वैसा है न जैसा है वैसा हमारे अनुभव में आया सच्चाई का अनुभव हुआ सच्चाई पहले समझ में आई सच्चाई के साथ जीने का डिज़ाइन समझ में आया सच्चाई के साथ जीने का कमिटमेंट हुआ और सच्चाई जैसा है अस्तित्व जैसा है वैसा हमको अनुभव में आया तो एक और घटना घटी अनुभव और अनुभव के आधार पर एक प्रमाण है जो प्रमाण को वहाँ लिखा है अपने अभी तक तो इतनी क्रियाएँ हैं जब इतनी क्रिया से संपन्न होते हैं तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि भी चालू हो जाती है तो अगर ये समझ में आता है ये फुल फंक्शन ऑफ जीवन है ये जीवन जब पूरा काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है दस क्रिया में काम कर रहे हैं ये दस क्रियाएँ जागृत होना ही आदमी को जागृत होना कह रहे हैं दस क्रियाएं या तो आदमी दस क्रिया में जिएगा दस क्रिया में जीने वाला आदमी सुखपूर्वक काम करेगा सुखी होकर काम करता है हर कार्य हर व्यवहार सुखी होकर करता है साढ़े चार क्रिया में जीने वाला आदमी सुखी होने के लिए काम करता है सुखी होने के लिए इसमें से कौन डिपेंडेंट है परतंत्र कौन है साढ़े क्रिया में अब ये साढ़े चार और दस में ज़्यादा टेंशन में मत आइए आगे जब आप और आएंगे तो उसको ठीक से समझेंगे मोटी मोटी बात अभी फिर से दोहरा देता हूँ करने की बात क्या है करने के बाद इतनी है करने के बाद इतनी है मानव का मानव क्या है मानव का सुख क्या है किस प्रकार मानव सुखी होता है है ना ये हमको समझ में आ जाए एजुकेशन से तो हमारे अंदर एक और फैकल्टी एक्टिविट होती है जैसे आप आप आपके पास एक मोबाइल होता है है ना उसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कुछ मिनिमम फीचर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं और कुछ फीचर्स को बाय पासवर्ड की लगा के आप ऑन कर सकते हो वो आपकी च्वाइस है तो ऐसे ही प्रकृति ने आपको एक मिनिमम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपके पास ये जीवन की क्रिया रखी हुई है है ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में साढ़े चार क्रिया हर मानव की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है दस क्रिया आपकी च्वाइस पे है मतलब आदमी ने समझदार होना है वो भी उसकी चॉइस पे है क्योंकि मनोज सबसे विकसित इकाई है आपके लिए समझदार होना दबाव नहीं है क्योंकि आप स्वतंत्र इकाई हो तो उसका पासवर्ड कहाँ लगाना पड़ता है पास की कहाँ लगानी है यहाँ पर अगर हम ठीक से चीज़ों को बिठाते हैं ये चीज़ें अपने आप होने वाली बात इसके लिए कुछ करना नहीं है ये होने वाली बात है ये बात समझ में आ रही तो इसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है करना क्या है क्या करना है स्वभाव धर्म का अध्ययन केवल बाकी की चीजें अपने आप घटित होती हैं हाँ जी भाई एजुकेशन जो हम बात कर रहे हैं वो ये तीन चीजें ही हटाने का कार्य कर रही है अपना आपका देखने का नजरिया जो प्रिय हित और लाभ है हाँ। वो बदल करके और स्वभाव और धर्म की तरफ चला जाता है हाँ जी मतलब तो आप रियलिस्टिक विजन बिल्कुल ठीक बात रियलिस्टिक अबाउट वॉट रियलिस्टिक अबाउट ह्यूमन बींग है ना रियलिस्टिक कहाँ हो रहे हैं हम यु, ह्यूमन नेचर में टूवर्ड्स बस बस बस हम अपने प्रति रियलिस्टिक हो तो सबके प्रति रियलिस्टिक हो जाते हैं हम अपने में अधूरे बैठे हैं हमारी प्लानिंग में प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन ही कम है हमारे पास तो हम वो पैसे रूप पद बल धन के आधार पर हम सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे और वो होता नहीं है वो अधूरा ही प्लान है ये बात समझ में आया तो जीवन में इस प्रकार से दस क्रियाएँ जीने पर यह बनता है साढ़े चार क्रिया पर बनता है ये छोटी छोटी जानकारी आपको दिया करने के बाद क्या है समझ में आ जाए कि आपको मानवीय स्वभाव और मानवीय धर्म का अध्ययन करना है उसको ठीक से समझना है और यहाँ पर यह भी समझ में आ जाए कि एजुकेशन का पर्पज इतना ही है है ना सुविधाएँ और सुविधाओं का अर्जन एजुकेशन का एजेंडा नहीं है किसी भी तरह की सुविधा का उपयोग करना है ना किसी भी तरह की सुविधा का अर्जन करने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती है आपके घर में एक मोबाइल आप लेके आते हो और मोबाइल को यूज़ करने के लिए आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हो और आपसे बेहतर मोबाइल के बारे में आपके बच्चे जानते हैं जानते हैं या नहीं जानते तो सुविधाओं के लिए शिक्षा ये पुरानी बात हो अभी ये अपने को समझ में आ गया कि एजुकेशन इज नॉट फॉर फैसिलिटी वो तो आदमी स्वतः ही काम करके सीख जाता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है? हाँ लेकिन सुविधाओं का सदुपयोग करने के लिए तो शिक्षा चाहिएगी वो तो जब तक मानव अपना सदुपयोग नहीं करेगा तब तक किसी भी चीज़ का सदुपयोग हो ही नहीं सकता तो सदुपयोग के लिए शिक्षा है उसके लिए पहले मानव को अपनी उपयोगिता समझना जरूरी है और यदि मानव अपनी उपयोगिता से संपन्न होता है तब बाकी चीजों का सदुपयोग हो सकता है ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया तो एजुकेशन का मुख्य पर्पज क्या है सोल मोटो कि बालक में एक आयु में 15, 16, 17, 18 साल में मानव क्या होता है मानव जिंदगी क्या होती सफल है सफलता किसको कहते हैं किस प्रकार से सुखपूर्वक जिया जा सकता है उसकी चीजों से उसको अवगत करा देना तो ये वर्तमान शिक्षा में हो रहा है क्या हाँ या ना इसीलिए वो बच्चे अपराधी बन रहे इसीलिए अपराधी हो रहे हैं ये बात समझ में आती है ठीक है ये अब साढ़े क्रिया में जीने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं इसी को हम लोग कह रहे हैं संवेदनशील क्या कह रहे हैं इसको ये संवेदनशील हैं हम सोचते हैं संवेदनशील हो गए तो हम बड़े ज्ञानी हो गए जी संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है ये तो मिनिमम स्टार्टिंग है है ना संवेदनशीलता से संवेदनहीनता ह्रास है बच्चा जन्म से ही जैसे है ना जन्म से ही संवेदनशील होता है कोई चीज़ कोई चिड़िया उसके सामने गिर जाए जैसे सुबह बताया मैंने तो वो उसको फर्क पड़ता है पेड़ सूख जाए पेड़ को जला दे काट दे उसको फर्क पड़ता है रोता गाता है है ना बिल्डिंग कहीं टूटे गिरे उसको ठीक नहीं लगता उसमें चलता है तो बालक जन्म से संवेदनशील ले। है लेकिन संवेदनशीलता से विकसित होने का मतलब है संज्ञानशीलता की ओर जाना तो विकास क्या है ये समझ लीजिए मानव में विकास होना है या पत्थर में विकास होना है मानव में विकास होना है या पेड़ में विकास होना है मानव में विकास होना है कि गाय गाय का विकास होना है तो मानव में विकास होना है उसका मतलब क्या है हम सब पैदा होने से की विधि से संवेदनशील रहते ही हैं संवेदनशीलता से आगे बढ़ के संज्ञानशीलता उदय हो जाए संज्ञानशीलता का मतलब क्या कहा ये बड़ा सा टर्म है डरने की बात नहीं है संज्ञानशीलता का मतलब साक्षात्कार समझ में आए तो आगे की चीज़ें अपने आप ही होती हैं ये करना नहीं है ये होती हैं करने का काम कुल इतना ही है ना तो विकास का मतलब है संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की और गति हो जाए स का मतलब क्या हुआ रास का मतलब क्या हुआ ये संसार माया है कोई किसी का नहीं अगर ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच गए तो ये विकास हुआ कि रस ये संसार माया है है ना कोई किसी का नहीं है सब कुछ पैसा ही है अगर ऐसा कुछ निष्कर्ष हमारे बन गए तो ये विकास हुआ कि रस है ना तो रास का मतलब क्या हो गया हम संवेदनहीन हो गए तो संवेदनशील हैं और संवेदनशील बने रहें उससे कोई उपलब्धि नहीं है संवेदनहीन हो जाए इससे भी कोई उपलब्धि नहीं है आगे बढ़ने के बाद मानव में विकास की यात्रा संज्ञानशीलता की यात्रा है साढ़े चार क्रिया से दस क्रिया कैसे संपन्न हो जाए इसकी बात हम लोगों को सोचना है छोटी सी और बात कर लेते हैं अभी साढ़े क्रिया में जीने वाले मानव भी कई तरीके से दिखाई देते हैं आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं साढ़े चार क्रिया में जीने वाले मानव भी संवेदनशील मानव कई क्रियाएं कई तरह के मानव दिखेंगे इसको हम बोल रहे हैं संवेदनशील संवेदनशीलता एक तरह का मानव आगे बढ़ने समझने का मन है थोड़ा सा आगे बढ़ाए जैसे भ्रमित मानव में भी कोई बहुत सारी वैरायटी आपको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है किसी को आप अच्छा बोलते हो किसी को आप खराब बोलते हो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब एक ही कैटेगरी के, के हैं तो वो क्या कैटेगरीज हैं किस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं उसको भी समझ सकते हैं है ना साढ़े क्रिया बराबर भ्रम बराबर प्रियहित लाभ में जीना बराबर रूप गुण से सुखी होना बराबर अधूरी इच्छा बराबर अधूरी इच्छा के आधार पर विश्लेषण प्रोग्रामिंग प्लानिंग ये सब हम कर रहे हैं है ना भैया संजय भैया उसको कह रहे हैं हम भ्रमित मानव जी साढ़े चार किराया का मतलब इससे सेट ऑफ एक्टिविटी आपके अंदर लड्डू खाने की इच्छा होगी आपने सिर्फ सोचा सुख क्या है तो लड्डू है तो स्वाद के आधार पर सुखी होना तो उसके इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या दौड़ेगा तुलन भी दौड़ेगा विश्लेषण भी करोगे कैसे मिले कब मिले कहाँ मिले करोगे नहीं करोगे और कुछ चीजों का चयन करोगे रामलाल की दुकान शाम को छह बजे जाऊँगा रसगुल्ला खाऊंगा ये करूंगा और ये एक प्रकार का सुखी होने की आशा सुखी होते नहीं है भविष्य में सुख रहता है साढ़े चार क्रिया में जीने वाले आदमी का सुख कहा रहता है कल को सुखी हो जाऊंगा आज नहीं सुख उसके हाथ में आज नहीं सुख उनके हाथ में सुख कहा है कहा है सुख उनका घर में एक कमरा कम है वो बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा बच्चा पैदा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा बच्चा पैदा हो गया तो पढ़ाई कर लेगा तो सुखी हो जाऊंगा पढ़ाई होगी तो नौकरी लग जाएगी तो लग जाएगा सुखी हो जाऊंगा और नौकरी लगी तो शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा शादी होगी लेकिन बच्चा पैदा उसके घर में बच्चा पैदा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा बच्चा तो हो गया उसके पढ़ाई नहीं हो पा रही हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा इस प्रकार से सुख जो है उसका भागते चला जा रहा पीछे पीछे आदमी दौड़ता जा रहा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ जी तो साढ़े क्रिया में जीने वाले मानव में चार तरह के मानव क्या कह रहे हैं साढ़े चार क्रिया में जीने वाला आदमी भ्रमित आदमी है सुख का भविष्य में है लेकिन उनमें भी वैरायटी हमको दिखती है ऐसा नहीं कि सब आदमी एक जैसे दिख रहे हैं तो कितने तरह के आदमी हैं उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं इसमें बेसिकली मान्यता क्या है क्योंकि आदमी पूरा समझ में आया क्या आदमी पूरा समझ में आया क्या नहीं आया तो इसमें बेसिक मान्यता क्या है इसमें बेसिक मान्यता है कि सुविधा ही सुख है क्या मान्यता है बेसिक अजम्प्शन क्या है संवेदनशीलता में बेसिक एजम्पन क्या है कृष्णादी दीदी? कि सिर्फ सुविधा ही सुख है एक दूसरे का ध्यान रखो यही सुख है ध्यान का रखे क्या करना है कुल मिलाकर सुविधा प्रोवाइड करानी तो सुविधा ही सुख है ये बेसिक अजम्पन है।, है या नहीं साढ़े चार गृह क्योंकि और तो कुछ समझ में आया नहीं है कि कोई स्वभाव होता है कोई धर्म होता है वो तो समझ में आया नहीं है तो समझ में ये आया सुविधा एक दूसरे का ध्यान दो एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखो बीमार होने पर सेवा करो नहीं तो सामान दो नहीं तो ये करो वो करो तमाम तरह की चीजें वो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करे लेकिन वो अधूरा है पूरा नहीं है तो बेसिक अजमशन है सुविधा ही सुख है हाँ या ना अब ऐसे में आदमी चलते हैं चार प्रकार के आदमी है अजमशन सबके एक ही है एक आदमी ऐसा होता है सुविधा सुख है सुविधा सबसे पहले मेरे लिए किसके लिए पहले बाद में तू निपटते रहना सबसे पहले किसके लिए ऐसे आदमी को आप परिवार में क्या बोलते हो जैसे एक आदमी मेरे को चाय पिलाओ यार तुम्हारे जो दर्द होता होता है हमको क्या दिक्कत है हमको चाय तो मिलना चाहिए तो घर किस काम का है ना आप उसको स्वार्थी बोलते हो दूसरी भाषा में कहेंगे तो क्या बोलते हैं यार इतना इनसेबल आदमी है कि बीबी बीमार है उसने उतना भी नहीं सोच रहा है है ना मेहमान चार आ गए इसको तो अपना काम ही करना है तो उसको हम क्या कहते हैं संवेदन हीन अजमसन इसका क्या है सुविधाएं सुख है खाली खाली उसका प्रवती क्या है सबसे पहले चाय निकली मिली सुविधा सुख है यहां तो बैठे बैठे बोर हो गए तो सबसे पहले चाय किसको मिलना चाहिए मेरे को मिलना चाहिए बाकी सबको मिले ना मिले ले लो पहले है ना तो एक आदमी ये है इसको हम कह रहे हैं संवेदन ही दूसरा एक और आदमी होता है इसमें भी वैरायटी है अजम्सन उसका भी इतना ही है क्या अजमशन है कि सुविधा ही सुख है और सुविधा किसके लिए परिवार के लिए सबके लिए नहीं मेरा जो खूनी परिवार है जिसको अपना मानते हैं पहले उसके लिए आप कभी कभी शादी में जाते हो है ना वहाँ पर दाल रोटी सब्जी सब रखी रहती है पहले से ही ये पता है कि दाल रोटी में कोई सुख नहीं है सुख काय में है शादी में आइसक्रीम में कहीं भी शादी हो तो आइसक्रीम का काउंटर देख के समझ जाओगे कि सुख में है ठीक एक गदर लगी रहती है उसमें और जिसको अपना मानते हैं उसके लिए भी तीन चार प्लेट निकाल के लेते ले यार देख निकाल लिया है मैं लिए बोलते हैं क्या आदमी है यार टैलेंटेड बोले देखो बाद में खाना खाने जाओगे आइसक्रीम तो जब तक खत्म हो जाएगी पहले आइसक्रीम खा ले खाना खा लेना तुमको इतना बेकार नहीं है ऐसे आदमी क्या बोलते हैं सुविधा ही सुख है लेकिन मेरे लिए पहले नहीं पहले किसके लिए परिवार के लिए उसको हम परिवार में क्या बोलते हैं संवेदनशील अब कोई ये मत कहना कि हमारे घर में बहनें सभी संवेदनशील है और भाई क्या है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी के लिए अजम्पशन क्या है खाली एजेंडा बदल दे रहे मतलब टारगेट जो बेनिफिशियरी उसको चेंज कर रहे हो खाली आपके पास ही नहीं कि इससे अधिक कुछ हो सकता है तो हम परिवार में अच्छा बुरा आदमी कैसे देख रहे हैं एक आदमी जो अपने सुविधा के लिए होता है दूसरा आदमी अपने परिवार के लिए होता है तो हमारे परिवारों में आप आ जाओगे कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं पूरे परिवार के लिए रात दिन कटते रहते हैं पिटते रहते हैं मार खाते रहते हैं काम करते रहते हैं और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कराते रहते हैं सुविधाएं प्रोवाइड कराते रहते हैं उनको अच्छा बाद भी मानते हैं एक दिन वो बंद करते तो पता लगा काय का अच्छा है न ऐसे एक और आदमी होते हैं तीसरे कैटेगरी का अजमशन उसका भी इतना ही है सुविधा ही सब सुख है भाई लेकिन सुविधा किसके लिए हाँ समाज के लिए मेरे देश के लोगों को जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक मैं आधे कपड़ा पहनूंगा ये क्या हो गया अदमशन क्या है कपड़ा ही सुख है पहन के भी सुखी नहीं है, निकाल के भी सुखी नहीं है, है ना अजम लेकिन इतना ही है तो अब पूरे देश के लोगों को जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा खाने को नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा चप्पल नहीं पहनूंगा एजेंडा हो गया समाज के लिए इसको हम क्या रहे हैं अति करवेदनशील ये डेंजरस जोन में चला गया अति संवेदनशील हो गया अब छोटी सी बात करके देख लीजिये एजेंडा उतना क्या उतना है क्योंकि ज्ञान हुआ ही नहीं है साक्षात्कार उनको हुआ ही नहीं है तो अजमशन कितना है कि सुविधाएं सुख है और अब समाज के लिए ही काम करेंगे जी जैसे हमारे घर में से कोई लोग बोलते हैं हम तो समाज के लिए काम करने जा रहे महिला डर जाती है घर वाले डर जाते हैं भाई क्यों डर जाते हैं क्यों है? क्योंकि मॉडल यही है हमारे पास अब ये देखिए जो अति संवेदनशील है चलो यहां से देखते हैं ये जो संवेदनशील है जो परिवार के लिए सुविधाओं को सुख मानते हैं वो अपने प्रति क्या है स्वयं के प्रति क्या है संवेदनहीन है संवेदनहीन है वो अपना ध्यान नहीं रख रहे बीपी बढ़ रहा है डायबिटीज हो रही है ना खा रहे ना पी रहे, ना, पी रहे ना अपने शरीर का भी ध्यान रख रहे तो तो दिखता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अदर साइड ऑफ तो द क्वाइन है कुछ इसमें बदल नहीं रहा है, है ना खाली वो शिफ्ट हो गया है जगह है उसका तो परिवार के लिए अति मतलब परिवार के लिए संवेदनशील और अपने प्रति संवेदनहीन ऐसे एक आदमी यदि समाज के प्रति संवेदनशील हो गया तो परिवार के प्रति संवेदनहीन और जब वो अपने परिवार के प्रति संवेदनहीन हुआ तो उसके परिवार में उसको लेकर विरोध होगा या स्नेह बनेगा क्या बनेगा आप देखते हो आपके पास उदाहरण है पूरे समाज में जिन लोगों ने भी समाज के लिए काम करने निकले उनके परिवार वाले आज तक उनके पीछे डंडा ले घूम रहे हैं उल्टा उल्टा काम करते हैं जब विरोध हो जाता है तो, तो क्या करते हैं उल्टा उल्टा काम करते हैं है ना आप जानते हो कि जैसे गांधी जी हैं आप गांधी जी बड़े अति संवेदनशील परिवार के लिए एकदम संवेदनहीन टॉयलेट क्लीन करना है मतलब करना ही है नहीं करना तो आज तुम्हारा सामान उठा घर से बाहर निकल चलो है ना तो पूरे पत्नी रो रही है गा रहे हैं बच्चे इतने रिएक्शनरी हो गए हैं कि सारे उल्टे उल्टे काम करें जो जो गांधी जी ने मना किए उनके औलादने जरूर किए सब काम कर डाले उनके महात्मा गांधी जी के है ना अब हमारे बापू का ये हाल है तो उसकी औलादों का क्या हाल होगा तो ये हमको समझ में आ जाए कि अगर एजेंडा इतना ही है तो ये और इसमें एक और आदमी आ जाता है एक और आदमी हो रहे जिसको ये पता चल जाता है क्या पता चल गया क्या पता चल गया कि सुविधा में सुख नहीं है सुख किसमें है यह पता नहीं है किसी कारण से उसको ये पता चल जाता है कि सुविधा में सुख नहीं है यह तो आपको पता लग ही जाता है और आपको यह पता नहीं चलता है कि सुख किसमें है तब आप क्या करते हो वहां पर एक नाम डाल देते हो क्या है में सुख मिलेगा ज्ञान में सुख मिलेगा भगवान में सुख मिलेगा और ज्ञान और भगवान की खोज में आप निकल जाते हो एजेंडा लेकिन उतना ही है यहाँ कोई साक्षात्कार हुआ नहीं है ये बात समझ में आई आप जीते जाते हो सुविधा के लिए काम करते जाते हो समाज के लिए करके देख लेते हो परिवार के लिए करके देख लेते हो एक भी सुखी नहीं आप समाज में गए कई लोगों को आपको लगा यार कंबल ही नहीं है लोग ठंड में काप रहे हैं आप जाकर कहीं कहीं से चंदा इकट्ठा करके कंबल बांट के आते हो है अगले दिन जाते हो तो वापिस वैसे कपते नजर आते कंबल कहाँ गया बोले रात में ठंड बहुत थी तो क्या कर दिया बेच के दारू पी लिया और क्या कर का था? तो आपको समझ में आया कि कुछ हुआ नहीं तो ये कोई दिन एक समझ में आ जाता है कि सुविधा में सुख नहीं प्रॉब्लम कहीं और है तो वहां से उत्तर नहीं मिला तो ज्ञान की खोज में भगवान की खोज में चल देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इनको कुछ इनमें कोई साक्षात्कार हो गया है ये चारों का स्टेटस एक जैसा ही है ये चारों व्यक्ति का स्टेटस एक समान है कोई आदमी ज्ञान की खोज कर रहा है भगवान की खोज कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मानव को समझ गए मूल रूप से सुविधा में सुख है या सुविधा में सुख नहीं है यहीं तक की टोटल यात्रा है ये बात समझ में आ गई आपको तो आपको ये जो तमाम तरह के विद्वान महापुरुष दिखाई देते हैं हो सकता है आप महापुरुषों की लिस्ट निकाल के वापिस चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है हमारे सारे महापुरुष अभी या तो यहाँ बैठे होंगे ज्ञान की खोज में होंगे या भगवान की खोज में होंगे ज्ञान एक शब्द है भगवान भी एक शब्द ही है मिला कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञान का मतलब तो इतना ही है कि मानव को मानव समझ में आ जाए ये ज्ञान का मतलब है मानव को मानव समझ में आ जाए मानव के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है व्यवहार का ज्ञान इतना होता है चलिए ये बात समझ में आई ये बात ठीक समझ में आती है तो इस प्रकार से साढ़े चार क्रिया से दस क्रिया की ओर गति होना ये हमारे लिए विकास का मुद्दा है उसके लिए करना क्या है क्या चीज का होना है यहां पर फिर से थोड़ा सा फोकस करते हैं क्या चीज समझ में आनी है यहां पे क्या समझ में आना है मानव क्या है और मानव का सुख क्या है छोटा सा सिलेबस यहां पर क्या समझ में आ गया सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है ये लिखा ही था यहां पे क्या समझ में आ गया है ना यहाँ पर यह समझ में आया अनुभव में आया क्या अनुभव में आया क्या चीज़ अनुभव हो गया अस्तित्व जैसा है वैसा अनुभव हुआ ठीक है नागराज जी के साथ क्या घटित हुआ इसको पहले सीख से समझ लेते हैं नागराज जी के लिए चौथी कैटेगरी में वो पहले आए उनको ये समझ में आया उनको ये समझ में आया कि सुविधा में सुख नहीं है और उनका जो घर परिवार जिसमें वो पैदा हुए वो इस देश के सर्वाधिक विद्वान परंपरा के परिवार माने जाते हैं वैदिक परंपरा के मानव वैदिक परंपरा में ही उनके घर में सब लालन पालन मंत्रों से उठना धोना नहाना खाना पीना और उनके घर में तमाम जितने भी बड़े लोग हैं पूरे देश के लोग आकर उनके पैर पढ़ना क्योंकि वेद परम्परा में कुछ गाँव हैं जहाँ पर वेद को पढ़ना पढ़ाने का, का काम किया जाता है अगर आपको ध्यान हो गया हमारे यहाँ कोई शंकराचार्य होते हैं शंकराचार्य की नियुक्ति होती है और ऐसे शंकराचार्यों को नियुक्ति होने के बाद वेद पढ़ने के लिए उन्हीं के गांवों में कर्नाटक में भेजा जाता है उन गांवों के रहने वाले और उनके घर में सारे के सारे लोग वेद मूर्ति हुआ करते थे ठीक है बात लेकिन उनको बचपन में एक प्रश्न आ गया कि हमारे घर में जो इतने विद्वान हैं इनको सब लोग पेड़ पढ़ते हैं और ये तो आपस में लड़ते रहते हैं तो उनको प्रश्न आया कि ज्ञान नाम से लड़ाई भी होती है क्या है ना और कोई दिन ये सुखी रहते हैं और कोई दिन ये सुखी नहीं रहते हैं ऐसे उम्र बढ़ती चली गई प्रश्न उनके बढ़ते चले गए वो ऑडियो आप सुन ही रहे थे उसमें वो बता रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न उनके बढ़े है ना बहुत मेहनत करके करने वाले परिवारों में से थे तो वो भी अपना बहुत मेहनत करते थे तो ज्ञान नाम की चीज के प्रति उनको एक डाउट हुआ कि ये कैसा ज्ञान क्योंकि उत्तर तो यह दे रहे हैं कि मानव को दुखी करने वाला कौन भगवान मानव को सुखी करने वाला कौन भगवान तो हमको क्या करना है तो उसके बारे में पता नहीं है उपासना करना है देवी देवता की उपासना करो उसका क्या प्रमाण कौन आदमी सुखी हुआ तो उसको बताने वाला कोई आदमी उनको मिला ही नहीं है ना ये बात समझ में आई तो एक प्रकार से देखेंगे तो ये चौथी कैटेगरी में आए चौथी कैटेगरी में आ जाना मतलब कोई ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है और उसके बाद वो अपना रिसर्च करने चल पड़े ठीक जिसने जो बताया जो जो उनके विद्वान लोग थे जिनको विद्वान मानते थे जो जो उनको बताया गया वो सभी वो करते चले गए करने के बाद ये हुआ कि वो काम तो सफल हो गया लेकिन उनको कोई ज्ञान हुआ ही नहीं है ना फाइनली उनके एक गुरु थे शंकराचार्य उन्होंने बोला कि देखो हम सब तो जो कभी सोचे ही नहीं ये छोटा सा प्रश्न नहीं सोचे कि यदि भगवान ही सुखी करता है और भगवान दुखी करता है तो आदमी क्या करे तो कभी हमारा तो ये प्रश्न ही नहीं आया तुम्हारा यदि प्रश्न है तो तुम्हें को इसका ढूंढना पड़ेगा तो इसके कैसे ढूंढें तो बोले हम तो कोई जानते नहीं हम तो इतने जानते हैं कि आप समाधि करो और ये जो पातंजलि योग दर्शन के अंतर्गत जो समाधि के बारे में बातें लिखी गई है समाधि करने से ज्ञान हो सकता है आपको समझ में आ सकता है तो उनके गुरु के प्रति उनकी आस्था थी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तो बोला भजन करो भजन करने का मतलब तप तपस्या करो तो कहाँ जाए दोनों तो बोला कि कोई भी नर्मदा नदी किनारे जाके भजन करो और वो गुरु से मिल चले गए बाहर आके सोचे यार कि नर्मदा नदी किनारे भजन करो तो ये तो बताया नहीं कहाँ करो है ना तो सोचे दोबारा कौन जाके मिलेगा तो थोड़ा बुद्धि लगाने वाले थी तो एक काम करते नर्मदा नदी यहाँ से शुरू होती वहीं चले जाते तो किनारे में करने का सच्चा शुरुआत में तो अमरकंटक आ गए अमरकंटक आने के बाद जो भी पातंजलि योग दर्शन के तहत जो कुछ भी कहा गया वो सारी साधनाएँ उन्होंने अपने तरीके से करी और उसमें सबसे बड़ी घाट बताते हैं कि समाधि होने पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं तो उनके चार पांच प्रश्न थे आगे कभी आप मिलोगे तो आपको बता देंगे क्या क्या प्रश्न थे पहला प्रश्न ये था कि मानव को सुखी कौन करेगा दुखी कौन करेगा ठीक ये ज्ञान क्या चीज़ है ऐसे तो और भी चीज़ें मानव का नेशनल राष्ट्रीय चरित्र क्या होना चाहिए ऐसे पांच छह प्रश्न थे उन सब प्रश्नों को लेकर उन्होंने समाधि तक काम शुरू किया और जितनी भी साधनाएँ थी उनको बहुत अच्छे मन से करते रहे साधनाओं में कोई उनकी सफलता भी होती रही सफलता होने के बाद एक समय 20-22 वर्ष में जाकर उनको समाधि हुई और समाधि को भी उन्होंने वेरीफाई किया हमेशा वो प्रमाण के साथ ही काम करते थे तो उसको कई लोगों से वेरीफाई किया कि मेरे को समाधि हुआ या नहीं हुआ तो तमाम उस समय जो भी लोग होंगे उन्होंने ये बताया कि तुमको समाधि हो गया लेकिन वो इंतजार करते रहे करीब करीब दो साल तक उन्होंने इंतजार किया और दो साल के इंतजार करने के बाद भी समाधि हुई लेकिन समाधि में उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ तब उन्होंने पहली बार लिखा है कि समाधि में ज्ञान नहीं होता है लेकिन समाधि में क्या हो जाता है समाधि में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां का मतलब क्या होता है चमत्कार करने की सिद्धियां चमत्कार का मतलब प्रकृति के नियम को तोड़ने की ताकत आ जाती है तोड़ने की ताकत जैसे लौंग उगा के खिलाई जाती है ऐसा किया तो लौंग उठा के ला के दे खाओ तो लोगों उगी तो अभी भी कहीं पेड़ पे ही है लेकिन वहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रेड हुआ ना वो ट्रेड में कोई घपला तो जैसे ये समाधि में उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई उनने बोला ये तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि सिद्धि का मतलब लोगों को बेकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ क्यों बनाना यदि आदमी को नाम कमाना है पद कमाना है पैसा कमाना है तो सिद्धि में जाता है चूँकि उनके कोई प्रश्न थे तो उन प्रश्नों के कारण वो बच गए और किसी भी तरह के ये रहस्य चमत्कार में वो गए ही नहीं और उसके बाद यही हो गया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था है ना एक समय तक जितना रास्ता मानव जाति में उपलब्ध था वो सब पाने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ ठीक ये उसी प्रकार हुआ आज भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग काम करते हैं नया इनोवेशन करते हैं है ना नई नई इन्वेंशन होती है वो कैसे होती है फिजिक्स में जो कुछ भी अब तक पढ़ा गया है समझा गया है एक आदमी जब तक वहाँ तक पहुँचता है सबको पढ़ लिखने के बाद और उसके बाद उसको यदि कोई चीज़ के उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर उसको कोई नई चीज़ें प्रकृति से उत्तर प्राप्त होता है यही विधि है इसी को बोलते हैं अनुसंधान विधि ये एजुकेशन विधि नहीं है ये रिसर्च विधि है है ना तो यही नियम है तो जिस प्रकार से आप देखोगे एडिशन हो चाहे न्यूटन हो चाहे जो पचास हजारों लोग हैं जिनको कोई ना कोई कोई ना कोई नहीं चीज़ पकड़ में आई उनको कैसे पकड़ में आई मानव परंपरा में जो कुछ भी उपलब्ध रहता है उसका ठीक ठीक अध्ययन करने के बाद बावजूद भी यदि उत्तर नहीं मिलता है और उसके बाद भी यदि प्रश्न बचे रहते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर आप प्रकृति में से उसको होने वाला है ना ठीक इसी विधि से समाधि हुआ और समाधि के बाद समाधि के बाद हमारे पूरे देश में हमारी परंपरा में हिंदुस्तानी परंपरा बोलो या बाहर के बोलो ज्ञान के लिए इसके अधिक कुछ नहीं है ठीक तो उनको ये समझ में आया कि अब तो सीधा अस्तित्व ही उत्तर देगा तो अगले दो तीन साल में है ना वो अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते चले गए क्योंकि आप सोच सकते हो कि किसी आदमी ने उनको ये बोला कि तुम ये बीस साल पच्चीस साल समय तो तय होता नहीं है साधना करो साधना करके समाधि करने से तुमको ज्ञान होगा और एक आदमी पूरी निष्ठा से काम करेगा और पूरी निष्ठा लगाने के बाद समाधि हो गया और ज्ञान नहीं होगा तो उसकी जिज्ञासा का हाइट क्या होगा जिज्ञासा का हाइट क्या होगा आपने पूरी जिंदगी लगाए 25 से 30 साल की आयु में ही वो निर्णय कर लिए है ना और वो ठीक है ना इस बीच में उनकी शादी हो गई ये प्रश्न उनको बचपन से खड़े हो गए थे तो उनको लगता था कि मैं ही अब नॉर्मल बाकी लोग नॉर्मल हैं तो उनको लगा कि ये सब अपने को भी अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके प्रश्न से उनके घर वाले परेशान होते थे उनके गुरुजी परेशान होते थे उनको लगा हम किसी को दुख देना नहीं चाहते तो बजाय ये प्रश्न के उत्तर के वो सोचे कि अपन भी कमाओ खाओ मजे करो काहे के लफड़े, तो वो अपना घर बार छोड़ छाड़ के बीवी ले के, चले गए बैंगलोर और बेंगलौर में उन्होंने एक इंडस्ट्री डाली ये सब ज्ञानवान छोड़ो पच्चीस साल की उम्र में और इंडस्ट्री डाल के उन्होंने एक पेंसिल का कारखाना चालू किया और बताते हैं उस समय इतने पैसे कमाने शुरू किए कि हर दिन वो एक कमाते थे कितना रुपया उस समय एक हजार रुपया प्रतिदिन कमाते थे और उनका खर्चा उस समय दो रुपया रोज था ये, स, ये बात होगी देश हजार होने के आसपास की बात उस समय एक हजार रुपये रोज कमाते थे क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान में पेंसिल का कारखाना था ही नहीं पहले तो पेंसिल की सब मशीनें खुद बनाए और कारखाना खुद बनाए और अपना लगा के चालू कर दिए और हजार रोज कमाने लगे कुछ दिन तो ठीक लगा बाद में वापस वो प्रश्न वापस धीरे धीरे खड़े हो गए कि हज़ार रुपये कमाने के बाद बद यदि मेरी आवश्यकता दो रुपये की है और हम अपने परिवार की दो रुपये में आवश्यकता पूरी कर पा रहे हैं उससे 500 गुना कमाने के बाद भी हमारे में तृप्ति नहीं है तो फाइनली वो सोचेगी इस प्रश्न के उत्तर में जाना पड़ेगा इससे तो कोई है नहीं तो वहाँ से वो कारखाना वारखाना छोड़ छाड़ के अपना चले आए और गुरु के पास वापस मिले उन्होंने बोला ही था कि साधना करो तो साधना करने चले आए साधना करके उत्तर नहीं मिला तो आपको ये नहीं करें कि उत्तर आपको साधना से मिलेगा उनको भी उत्तर साधना से नहीं मिला है जिज्ञासा से उत्तर मिला है कल भी मैंने कहा था यदि आपके अंदर ये सब बात सुनकर कोई जिज्ञासा बनती है तो आपको उत्तर मिल जाएगा लेकिन उनकी जिज्ञासा काफी बड़ी तीव्र है तब उत्तर मिल रहा है आप में थोड़ी सी भी जिज्ञासा हुई तो आपको उत्तर मिल जाता है क्योंकि यही एजुकेशन का बेनिफिट है।, है ना शिक्षा से पहले जो भी उत्तर होता है वो काफी तीव्र जिज्ञासा से प्राप्त होता है शिक्षा के दौरान बहुत न्यूनतम जिज्ञासा के साथ भी हम उन उत्तर से संपन्न हो जाते हैं तो ये भी रहस्य में मत आइए कि उनको समाधि से ज्ञान हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना? साधना समाधि से कोई ज्ञान नहीं होता है साधना समाधि से कोई चमत्कार करने की ताकत हमारे में आ सकती है ठीक समाधि के बाद वो अपने तरीके से पुनः रिसर्च करने चले और उसके अगले बाद उनको तीन साल के बाद ये चीजें समझ में आने लगी करीब करीब पाँच वर्ष का समय पांच वर्ष का समय उनको लगा यह समझने के लिए कितना समय अध्ययन प्रकृति में करते करते करीब करीब ही का अबाउट फाइव इयर्स टाइम डायरेक्टली प्रकृति में समझने में कितना समय लगा पांच साल इतनी जिज्ञासा तेज होने के बाद और आपको कितना समय लग रहा है एक बार सात दिन दोबारा सात दिन है ना उसके बाद फिर कोई तीस दिन नहीं समझ में आते एक दो दिन और लगा दो तो एजुकेशन का ये ब्यूटी है एजुकेशन का ये ब्यूटी है कि आदमी डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहा है डायरेक्ट समझने के बाद भी इतना समय लग रहा है दो साल तो इंटेंस लगा उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई फिर अगले पाँच साल उन्होंने उसको अपने जिंदगी में प्रमाण के रूप में देखा कि ये प्रमाण घटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जब उनको लगा कि जितना उनको समझ में आया है कि सारा व्यवहार में जीने लाए के इसको जी सकते हैं तो क्या हुआ पहले उनको अस्तित्व में अनुभव हुआ अस्तित्व क्या चीज़ है तो अस्तित्व में अनुभव घटना पहले उनमें घटी उसके आधार पर बोध और संकल्प हुआ और उसके आधार पर उनको साक्षात्कार हुआ उसके आधार पर इच्छाएं पूरी हुई उसके आधार पर ये चला हम सब शिक्षा विधि चलने वाले लोग हैं सीधे हमको अनुभव नहीं होने वाला है हम सब एजुकेशन मॉडल में जा रहे हैं तो उनको पहले अस्तित्व में अनुभव हो गया और उसके बाद उन्होंने एक एजुकेशन डिजाइन किया और उनका एक उनका ये कहना ही था कि जो अनुसंधान पूर्वक मुझे प्राप्त हुआ है वो शिक्षा विधि से हर मानव को प्राप्त हो सकता है तो देन ही डिजाइन द एजुकेशन मेथडोलॉजी और उस एजु एजुकेशन मैथडोलॉजी को उन्होंने वेरीफाई किया है ना और प्रमाणित होने के बाद लोगों को बताना शुरू किया ठीक है ये बात इस प्रकार से नागराज जी अनुभव पूर्वक ये सब बात कर रहे हैं हम लोग अध्ययन पूर्वक अनुभव तक की यात्रा में तो ये भी समझ लीजिए इसमें कोई रहस्य नहीं है कोई कमी नहीं है उनको सीधे सीधे अस्तित्व जैसा है वैसा अनुभव हुआ क्योंकि जिज्ञासा का हाइट ज़्यादा था और कोई मानव समझाने वाला था नहीं हमारे को दूसरा मानव उपलब्ध है इस विधि से हम समझते हुए बोध संकल्प और अनुभव प्रमाण तक की यात्रा करते हैं तो दो हाँ जी एक छोटा सा प्रश्न कर सकता हूँ बिल्कुल दर्शन की भी जो हम समझ रहे हैं और उसको मध्यस्थ दर्शन बोलते हैं तो ये मध्यस्थ दर्शन क्यों नाम दिया नागराज जी ने इसको? हाँ मतलब मध्यस्थ शब्द को समझना चाह रहे हैं मध्यस्थ का मतलब ये नहीं है कि बीच में आ गए हम कि भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच में आ गए ऐसा नहीं है मध्यस्थ का मतलब यहाँ पर है व्यवस्था कोई भी जैसे ये घूम रही है धरती चल रही है तो इस धरती के चलने के मूल में क्या है धरती के चलने के मूल में परमाणु के चलने के मूल में कोई एक व्यवस्था है तो व्यवस्था सेंट्रिक दर्शन है क्या क्या दर्शन है व्यवस्था सेंट्रिक है ना तो मानव में क्या है व्यवस्था तो मानव में साक्षात्कार पूर्वक अनुभवपूर्वक बोधपूर्वक व्यवस्था है तो मानव जब भी व्यवस्था होगा दर्शन किस बात का करना है हमको मानव का दर्शन करना है तो मानव में दर्शन का मतलब है मानव में व्यवस्था का क्या सूत्र है ठीक जैसे हम अभी यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहे हैं आप काम देख के प्रभावित हो सकते हैं लेकिन उसको आप समझ नहीं पाएंगे समझने जाएंगे तो कोर में जाना पड़ेगा कि आखिर कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं तो उसके मूल में जब जाएंगे तो व्यवस्था तक पहुँचना पड़ेगा और व्यवस्था का सेंटर में आप जाओगे तो वो मध्यस्थ क्रियाएँ हैं जिसको हम आगे आखिरी दिन समझेंगे कि क्या है मध्य मध्य में क्या चीज़ है तो मध्य में है एक व्यवस्था प्रकृति में एक व्यवस्था है अस्तित्व में एक व्यवस्था है मानव में एक व्यवस्था है तो व्यवस्था सेंट्रिक दर्शन दृष्टि का नाम है मध्यस्थ दर्शन ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि थोड़ा इधर से ले लिया थोड़ा उधर से ले लिया ऐसा बिल्कुल नहीं है ये बात समझ में आ गया तो नागराज जी का प्रोसेस समझ में आया कि अस्तित्व में अनुभव हुआ उसके आधार पर बोध और संकल्प उसके आधार पर साक्षात्कार चित्रण वाली चीज घटित हुई हम सब शिक्षा विधि चलने वाले आदमी हैं हम उनका अनुसरण अनुकरण करते हुए साक्षात्कार से बोध और बोध से अनुबोध तक की यात्रा में हैं। की बात समझ में आती है तो हमारे लिए ज्यादा सरल है या हमारे लिए ज्यादा कठिन है क्या लगता है आपको न्यूटन ने जो ग्रेविटी का सिद्धांत समझा उसके लिए वो कठिनतम तरीके से समझा बहुत जिज्ञासा हाई चीज हमारे लिए खेलते कूदते बच्चे समझ जा रहे हैं सारे सम करते जा रहे हैं खेलते कूदते तो एजुकेशन का पोटेंशियल क्या है इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए मानव मानव में शिक्षा की अनिवार्यता या मानव में शिक्षा का महत्व क्या है यदि आप समझ में आ जाएगा तो अनुसंधान पूर्वक कोई चीज़ यदि समझ में आती है अनुसंधान पूर्वक यदि कोई चीज़ समझ में आई शिक्षा पूर्वक वो आसानी से हैंडओवर हो जाती है बड़ी वजह की बात है इतना मेहनत करके जो पाया उन्होंने और मेरी उनसे बात हुई जब वो संयाम करके निकले मेरा सौभाग्य मेरा कि मैं उनसे मिला और बड़ी सहजता से इतनी बड़ी उपलब्धि को क्या बोला उन्होंने ये मानव की पुण्य से मुझे मिला है और इसको शिक्षा विधि से प्रत्येक मानव तक मुझे पहुंचाना है ये बात मेरे को कहना थी बहुत ही बढ़िया बात क्या, क्या क्या क्या कहा गया उसका आशय क्या है नागरज जी को ये समझ में आया कि ये जो कुछ भी उत्तर उनको प्राप्त हुआ यह उत्तर उनका अकेले के लिए नहीं है ये प्रत्येक मानव जाति के पुण्य से उनको घटित हुआ है तो इंस्टेड ऑफ अपनी जिंदगी ठीक से जीना अपनी काटना उसकी जगह वो सोचे कि चूंकि ये जिसकी धरोहर है उसको हैंड कराना है ये पूरे मानव जाति के लिए उत्तर है ग्रेविटी का नियम जो है वो अकेले न्यूटन के लिए नहीं है ग्रेविटी का नियम प्रकृति में है न्यूटन को समझ में आया न्यूटन का काम क्या बना कि उसको एजुकेशन में डाल दो ताकि पूरी मानव जाति समझ लेती ठीक इसी प्रकार से सामान्य सी बात है क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के सुखपूर्वक जीने की बात है और इस प्रकार से जो चीज़ जिसकी है उसको लौटाना ही न्याय है कि अन्याय है तो न्याय की दृष्टि चालू होती है ये पूरी चीज़ माना जाती की है तो माना जाती को लौटाना माना जाती के हाथ में पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ उसी कड़ी में आप मिल रहे हैं तो यहाँ पर यह समझ में आ जाए कि अनुभव पूर्वक एक यात्रा है ठीक और एक यात्रा हमारी कैसी बनती है साक्षात्कार से अनुभव और अनुभव से फिर लौटने की यात्रा ये बात समझ इसको हम लोग कह रहे हैं अनुभव गामी, अनुभव और इसको कह रहे अन, तो आदमी इसको दोहरा सकता है दो चार मिनट में हाँ जी एक प्रश्न हाँ, कर लीजिए जिसको भी आप लोग प्रश्न कर लीजिए पांच मिनट का समय जी बताइए <laughs> देखिए अस्तित्व में जो भी चीज है उसको मानव समझ सकता है पहले तो ये विश्वास आपको आना चाहिए यहां पर ये तो कहानी नहीं ईश्वर है या नहीं है है ना ये तो अभी कहा ही नहीं है ठीक क्या है क्या नहीं है उसको हम समझ सकते हैं चलिए और कोई प्रश्न है हाँ जी एक रिवीजन क्विक रिवीजन कर लें एक एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ जी आपने ये सब नागराज जी का बताते हुए बीच में बोला था मतलब वो पावर मिल सकता है कुछ हाँ। भी करने का और क्या उठप करने का पावर <laughs> देखिये अभी चमत्कार करके दिखाते हैं आपको ये हा ये पेन इस हाथ में ये इस हाथ में आ जाएगा मतलब चमत्कार नहीं देखो आ गया। छलावा, हाँ मतलब चमत्कार नहीं होता ना अभी बीच में अगर यहाँ से यहाँ कैसे गए आपको नहीं दिखाएंगे बस ठीक है। अस्तित्व में प्रकृति में कोई चमत्कार नाम की चीज ही नहीं है प्रत्येक घटना नियम पूर्वक है तो सारी साधना करके सिद्धियां अगर कर प्राप्त करते हैं तो उसका कुल ऑब्जेक्टिव कितना है लोगो को या तो नाम के लिए या सम्मान के लिए या धन के लिए भ्रमित करना और वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं है आप देखते हो लोग करते ही रहते हैं है ना उससे माना जाता कि कोई भला हुआ मैं कक्षा नाइन्थ में पढ़ता था हमारे साथ एक अच्छी घटना घटी ये जो छप्पन दुकान उस समय नया नया बनता था छप्पन दुकान जानते हैं इंदौर के लोग एकदम नई नई दुकानें बनी थी और कुछ था ही नहीं वहाँ एक आध दुकान में कोई कचोरी वचोरी बिकना है विजय चार्ट वाले ने चालू की थी उसके पीछे हमारा स्कूल था संयोगिता का क्रमांक दो यदि आपको पता हो तो एक दिन हम ब्रेक में सब वहीं से खड़े आते थे तो हम हमारे बहुत सारे दोस्त मिल के गए भी हैं एक जादूगर वहां पर जादू की दुकान लगा रखा और सौ पचास आदमी खड़े कर रखे डुक डुक, डुक डुक डुक डुक डुक एक उसके हाथ में गिलास इतना बड़ा गिलास स्टील का जो पानी का गिलास रहता है और उसने जादू शुरू किया और उस स्टील के गिलास में से गर्मा नमकीन जैसे अपने आकाश का नमकीन निकलता ना वो का वही स्वाद उसमें से निकालना शुरू किया और हर एक आदमी को दिया हमने भी खाया एकदम गर्म गर्म और कम से कम 50 आदमी को उसने वो मिक्सचर उसमें से खिलाया मिक्सचर बनता कायम है होगा मैंने खा के देखा तो बिल्कुल आकाश प्रकाश का नम नमकीन मिक्सर ठीक बेसन का बना हुआ तेल में तला हुआ नमक मिर्ची मिठाई सब डली हुई शक्कर डला हुआ तो बनता तो वैसे ही है यहाँ पे कैसे आ गया वो कोई चालाक ही हुई कोई चमत्कार कर दिया कहीं तो बने होगा अब ये ये विधि क्या है तो कोई ना कोई विधियों को विकसित किया गया तो जिसके कड़ाई में बन रहा होगा वहां से चोरी करके में तो। तो हम उसके पीछे पड़ गए जब सब चले गए तो बोले तुम भी जाओ मैंने कहा नहीं एक काम करते है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आप तो महान गुरु जी हो क्या करते हैं मैंने कहा छप्पन दुकान में दुकान में खरीद लेता हूँ क्या करेंगे आप पर्दे के पीछे बैठ के मिक्सर पैक करते रहे ना मैं बाहर बेचता रहूंगा गाई के लिखा लिखाई अगर इतना भी कर सको तो कल्याण माना जाती का तो डांट उठ के भगा दिया तो मानव का भला हो सकता है बेगूम बनाने के अलावा तो हम क्या होता है उस, उस चमत्कार से चमत्कार तो जा रहे हैं ये नहीं सोच रहे हैं कि हम चाहते क्या है आप अपनी चाहने की खिड़की खोलो आप सुख पूर्वक जीना चाहते हो इससे हो सकता है क्या आप समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हो इससे हो सकता है क्या आप समाधान पूर्वक जीना चाहते हो व्यवस्था पूर्वक जीना चाहते हो इससे हो सकता है क्या इससे नहीं हो सकता है कि हाथ की सफाई बस इतना दोनों हाथ की सफाई हाथ की सफाई और क्या है चमत्कार नाम की कोई चीज प्रकृति में होती नहीं लिख लो प्रकृति में हर घटना नियम से है प्रकृति में हर घटना नियम से है प्रकृति में तीन क्रियाएं हैं प्रकृति में हर घटना नियम से है प्रकृति में तीन क्रियाएं हैं एक क्रिया है रासायनिक क्रिया लिख लो कुल क्रिया कितनी थी है अस्तित्व में तीन क्रियाएं। एक भौतिकी क्रिया दूसरी रासायनिक क्रिया और तीसरी जीवन क्रिया क्या कहा भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया और तीसरी जीवन क्रिया फिजिकल एक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी एक्शंस और जीवन की एक्टिविटी कुल तीन क्रियाएं प्रकृति में और कोई क्रिया नहीं है प्रकृति में कुल तीन क्रियाएं ये समझ में आती है तो जो भी घटना घट रही है वो इन किसी क्रियाओं से घट रही है यदि भौतिकी कोई घटना घट गट रही है तो भौतिकी क्रियाओं से घट रही है यदि रासायनिक कोई क्रिया घट रही है तो रासायनिक नियमों से घट रही है और यदि कोई जीवनगत क्रियाएं घट रही हैं किसी को भूत लग रहा है किसी को पिशाच लग रहा है किसी को क्या हो रहा है तो वो भी कोई ना कोई जीवन की क्रियाएं हैं ये हमको समझ में आना चाहिए तो कुल क्रिया तीन ही है रासायनिक भौतिक और जीवन इन क्रियाओं को यदि ठीक से समझ देते हैं तो सारे प्रकृति में से रहस्य मुक्त हो सकते हैं हाँ जी कुछ पूछ रहे थे भाई माइक माइक माइक पहुंचा दो भाई पहुंचा दो कुछ बातें होती हैं जैसे कुछ ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों में योगियों का मतलब एक जगह पर रह के किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट होने की बात होती है तो वो क्या हाथ की सफाई है वो क्या चमत्कार है क्या हो सकता है ओई, देखो। या कल्पना ऐसी की गई है और ऐसी कई और भी कई क्रियाओं की कल्पनाएं की गई है ठीक बात अभी वापस अपने चाहना की खिड़की खोलो आप क्या चाहते हो देखो जब तक आप अपने चाहना को खड़ा नहीं करोगे ना तब तक आपको सही गलत समझ में नहीं आएगा। आप क्या चाहते हो आप रहस्य में जीना चाहते हो समाधान में जीना चाहते हो समाधान में इससे रहस्य क्रिएट हो रहा है समाधान समाधान समाधान हो रहा है किससे ये जो एक जगह कई जगह दिखाई देती है हम समृद्धि समृद्धिपूर्वक जीना चाहते हैं उससे हाँ। समृद्धि हो रही क्या हम अभ्यतापूर्वक जीना चाह रहे हैं तो रहस्य से अभ्यता बढ़ रही है भाई बढ़ रहा है हाँ। तो हमारी चाहत के अनुसार नहीं है, होती है ना जिज्ञासा नहीं बोलते इसको कोतूहल बोलते क्यूरोसिटी है इसका मतलब हमको कुछ पता नहीं है ना तो क्यूरोसिटी है पता लग गया तो फिर जिज्ञासा है अगर आपको समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हो उसके लिए काम करना बराबर जिज्ञासा लिख लो चाहत के अनुसार जानने का कार्यक्रम बराबर जिज्ञासा चाहत स्पष्ट होने के बाद देखो चाहत की स्पष्टता उपरांत जानने की इच्छा बराबर जिज्ञासा चाहत की स्पष्टता के बाद जानने की इच्छा बराबर जिज्ञासा चाहत का पता नहीं कोतूहल कौतूहल कुछ मतलब नहीं आउट ऑफ क्यूरोसिटी ऑनली सेंस क्या निकलता है उसमें क्या सेंस उस बात का बताओ आप अपनी ज़िंदगी में देखो आप यहाँ बैठे हो तो यहीं रहते हो सोचते कहीं की रहते हो जो आदमी जहाँ रहता है वहीं पर रहता है है ना सच्चाई तो ये है अब इसके उठ कुछ भी बातें हो रही हैं उनका क्या मतलब निकल गया था चलो हो भी रही हैं तो उससे आउटपुट क्या है क्या उससे मिलने वाला क्या ये बताओ रहस्य में निकलेगा आखिर में एक मंदिर बनेगा वहाँ एक मूर्ति लगेगी और दान की पेटी लगेगी वहाँ चढ़ावा करोगे और करोगे? सर, क्या क्या करोगे इसके अलावा होगा हाँ जी उपर. जी ऊपर सर, हाँ सर हाँ, हेलो. हेलो, हेलो. आज सुबह से बात ही नहीं आपसे बताइए <laughs> आपने वो साधना के बारे में बोला हाँ जी कि साधना सिद्धिया के लिए जी आ, हाँ ये बात सही है लेकिन हर वक्त नहीं होता है एक्चुअली समटाइम्स दे गेट देर माइंड्स प्योरीफाइड थ्रू साधना ठीक बात है नागराजी थ्रू साधना प्योरीफाई की पढ़ा no uh, एक छोटी सी बात करते है ग्रेविटी का सिद्धांत को एक आदमी समझ गया आउट ऑफ जिज्ञासा और एजुकेशन में ले आया तो हर आदमी आज समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहे है तो एजुकेशन बड़ा है कि साधना बड़ा है एक आदमी साधना विधि से कुछ पाता है सारे साइंटिस्ट साधना ही करते हैं या आप आंख बंद के बैठे रहते हो ये साधना होती है अभी साधना में भी हमारे डिवीज़न है हमको लगता है साधना का मतलब यही होता है ऐसा नहीं साधना का मतलब जो एक साइंटिस्ट होता है वो भी एक सब प्रकार के साधना करता है रिसर्च करता है आप भी रिसर्च करते हो वो भी रिसर्च करता है और रिसर्च के उपरांत जो कुछ भी वो पाता है है ना वो सब ऋषि मुनि है है ना सारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि अगर देखा जाए जिन्होंने जो कुछ नए चीज़ों को खोजा है और वो जब एजुकेशन में चला गया तो वो हर आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हमको अभी साधना पर काम करना है या एजुकेशन पर काम करना है अभी हम क्या मानते हैं बहुत पर्सनलाइज चीज़ों को ले चलते हैं हमारे मन में ये गहरे में बैठा हुआ है कि दुनिया में कोई एजुकेशन ठीक नहीं हो सकती हमारे मन में ये बैठा है कि दुनिया बदल नहीं सकती संसार सुधरेगा नहीं हमको ही ये बेहतर नहीं पार करनी है और अपनी ग्रोथ करनी है और सबको ऐसा कैसे छोड़ने तो छोड़ दो और अपने धीरे से निकल लो अपनी प्योरीफिकेशन की यात्रा पर हम काम करना चाहते हैं जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है जबकि ऐसा कुछ अकेले में कुछ होता नहीं है अकेले में कुछ भी होता नहीं क्यों क्या क्या मतलब प्रमाण के साथ बात होती है कुछ होगा तो उसका प्रमाण होगा हम सब इस अस्तित्व में सस्तित्व रूप में हैं यदि कोई चीज मेरे को समझ में आती है उसका प्रमाण तभी है तभी प्रमाण है उसका जब मैं ऐसा समझ के आऊं तो जी पाया प्रमाण नंबर एक मैं किसी को समझा पाया तो प्रमाण नंबर दो यदि मैं किसी को समझा नहीं पाता हूं उसको बोलता तुमको भी साधना करना पड़ेगा तो मेरे को क्या समझ में आया उसका क्या प्रमाण है Quite है ना? यदि मुझे कोई समझ में आया देखो बहुत अच्छे से आज का सत्र पूरा हो रहा है बहुत अच्छे से समझ लीजिए जीना और जीने का प्रमाण है समझा पाना तो फाइनली समझने का प्रमाण समझाना है और उसके लिए जीना है मैंने साधना विधि से कुछ समझा और मैं आपको बोलता हूँ कि आपको समझना आप भी साधना करो तो क्या मतलब निकला उसका तो आपकी मेहनत का मेरे को बेनिफिट क्या हुआ तो फिर हमारे संबंध क्या है तब तो, तो हमारे सबकी इंडिविजुअल यात्रा है जबकि वास्तविकता यह कि हमारी इंडिविजुअल यात्रा नहीं हम सबकी मिलकर यात्रा है यदि एक आदमी को साधना विधि से अनुसंधान विधि से रिसर्च विधि से कोई चीज़ पकड़ में आती है तो उसका प्रमाण यह है कि हम जी पाएं मोबाइल टेक्नोलॉजी मोबाइल टेक्नोलॉजी किसी को समझ में आई तो मोबाइल बना कि नहीं बना और वो आदमी ने ये बोला कि तुम जाके रिसर्च करना मोबाइल पे नहीं उसने पूरा बता दिया दे, देखो ये है मोबाइल वो समझा पाया कि नहीं समझा पाया आज आने को मोबाइल कंपनियां खुल गई अनेकों मोबाइल बन गया हर आदमी के पास मोबाइल आ गया और साधना वाले आप क्या कर रहे हो नहीं तुमको अपनी अपनी यात्रा खुद करना पड़ेगी उसमें इल्यूजन है जब भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्यूजन खत्म नहीं हो जैसे ही इल्यूजन खत्म होगा जैसे इल्यूज़न खत्म होगा आपके पास ही अधिकार आ जाएगा कि आप उसको जी पाओगे और जीने का प्रमाण ये कि समझा पाओगे है ना ये बात समझ में आना चाहिए तो साधना का कहाँ फुल स्टॉप लग जा रहे हैं साधना के बाद हाँ आदमी बोल रहा है भैया देखो शांति चाहिए तो तुम भी जाके ऐसा अंदर कमरे में जाके बैठ जाओ क्या तेरे को शांति मिल गई मेरे को बता दे चल कैसे जी लो बाकी सब चीज़ों में ऐसे ही हो रहा है एक आदमी कपड़ा बनाना सीख गया उसने सबको सिखा दिया एक आदमी घर बनाना सीख गया सबको सिखा दिया एक आदमी बोलना सीख गया सबको सिखा दिया एक आदमी बिजली बनाया सबको सिखा दिया और इधर जो, जो ज्ञान होता है वो सब अकेले अकेले की आता है बजा दो ये एक छोटा सा सवाल है इधर हाँ जी आप अभी नागराज जी के बारे में बता रहे थे कि उनको समाधि प्राप्त हुई तो मैं जानना चाहता हूँ कि समाधि क्या है और ये कैसे हाँ, पता चलता है ये भी समझ लेते हैं समाधि एक प्रकार का भुलावा है उनके शब्द में बोला मेरे को समाधि नहीं हुआ है क्योंकि तो हमारे जो उनको हुआ, हम उसको समझ रहे कि क्या चीज हो गया है ना एक प्रकार का यहाँ पर ये रूप गुण जो और कोई चीज होती है रूप गुण को नकार दिया यहां पर साक्षात्कार हुआ ऐसा नहीं है ये ध्यान में क्या करते हो यदि जो लोग ध्यान और साधना से संबंधित लोग हैं उनसे बात हो सकती है अभी रूप गुण को नकारने का नाम है ध्यान आप आंख बंद करके बैठते हो आपको आपको टेबल दिखाई दे आपको उसको नकारना है आपको पेड़ दिखाई देगा आपको उसको नकारना है तो आप नकारने का कार्यक्रम करते हो एक समय बाद रूप गुण दिखना बंद हो जाता है तो रूप गुण बंद हो जाएगा तो आगे क्या हो जाए ये एक्टिविटी चल पाएगी क्या यह एक्टिविटी नहीं चलेगी तो उसको इल्यूजन होता है कि हमारे अंदर ये जो भी क्रियाएं थी अब वो खत्म हो गई इच्छा मुक्ति हो गई ऐसा एक भ्रम हो जाता है तो नकारने से समाधि का मतलब नकारने के पराकाष्ठा इस पूरे अस्तित्व को नकार दिया अपने आप को नकार दिया मानव को नकार दिया सबको नकार दिया नकारने का जो हाईएस्ट लेवल है उसका नाम है समाधि तो मतलब समाधि कोई पॉजिटिव चीज ही नहीं पूरी एब्सोल्यूटी निगेटिव चीज है जिन लोगों को समाधि प्राप्त हो गया अभी तो वो अगला शरीर लेने के लिए भी तैयार नहीं है कई जन्मों के बाद कई हजारों सालों में वो अगला शरीर लेंगे क्योंकि एक उनमें नकारने का एक अभ्यास किया और नकारते तो नकारते तो नकारते तो नकार तो इस जगह पहुंच गए कि संसार माया है मिथ्या है कुछ है नहीं है और उनमें क्या चीज़ हो गया एक प्रकार का लॉक लग गया रूप गुण को देखते थे तो कोई इच्छा होती थी तो कोई एक्टिविटी थी अब रूप गुण को डिलीट कर दिया अब रूप गुण डिलीट हो गया तो ये एक्टिविटी दिखाई देगी क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिविटी खत्म हो गई बट कंटेंट सप्लाई का आपने बंद कर दिया कंटेंट सप्लाई बंद हो गया तो अब न शरीर लेना है उनको न कुछ करना है अब वो एक प्रकार का एक प्रकार का वो हाँ, शून्यता में चले गए जड़ जड़ जड़ में चले गए विरोधी मानसिकता है, है समाधि क्या है, तो तो है।, तो तो है।, है। तो नागराज मतलब जी वापस आए का मतलब ये हुआ कि नागराज जी के पास कोई प्रश्न थे इसलिए वापिस आ गए और नहीं तो वो बता ही रहे कि आज तक जिसको भी समाधि हुआ चूँकि उनके पास कोई प्रश्न नहीं थे सिद्धियों के चमत्कार और इन सबसे थे तो वो उसमें खो गए है ना यह बारह से 18 घंटा ध्यान करते थे इनको समाधि होता था उसमें 18 घंटे बाद वापस जब समाधि से बाहर आते थे पुनः वो प्रश्न रहते थे उसके उत्तर ही नहीं मिले तो अपने प्रश्नों के कारण बच गए ऐसा लिखा है आगे आप पढ़ोगे उनके सारी चीज़ें आगे तो अभी शुरुआत है आप उनके बारे में सारा जानोगे उनके सारे ऑडियो वीडियो आप सुनोगे उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि वो बोलते हैं कि मैं कैसे बच गया ये भी चमत्कार की बात है और बोलते हैं चमत्कार का मतलब इतना ही कि मेरे को मेरे प्रश्न बचा के ले आए नहीं तो हम भी मर जाते कहीं समाधि जिसको होता है महीने दो महीने में शरीर त्याग देता है जिसको भी समाधि होता है वो कुछ समय के बाद शरीर को त्याग कर देता है क्योंकि अब उसको अब कोई रूप गुण भी ध्यान में नहीं है उसके वो भी सब शरीर को चलाने की इच्छा खत्म हो गया मेडिटेशन का जो अंतिम बिंदु है वो समाधि है भैया अगर ऐसे जाना तो करो है ना एक प्रकार से कोमा जैसा ही है जीवन कोमा में फिर भी काम करता रहता है ब्रेन सेल्स ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो गया तो ब्रेन काम नहीं करता है उसको नाम कोमा है या तो जीवन में कोमा हो गया हाँ जी हाँ मे में कोमा लगा दिया आपने क्या लगा दिया रूप मिटा दिया कैसे करते हो आप ध्यान में क्या करते हो आंख बंद करके बैठते हो आपको गाइडेंस देते हैं लोग ध्यान करो क्या है जो भी चित्र आप आंख बंद करके देखो क्या दिख रहा है मम्मी दिख रही सही है सही माया है हटाओ पत्नी दिख रही है ये माया हटाओ पैसा ये माया नौकरी है माया, है, माया है, हटाते जाते हो आप 10 बीस साल लगाओगे तो आप धीरे धीरे सब चीजों के प्रति रिजेक्शन को बना देते हो तो वह आपके अंदर चित्र बनना बंद हो जाते हैं जब कोई सामान बचा ही नहीं रहता प्रकृति में सामान तो सीमित है सारे सामान को आप हटा दो अपने मन में से हटा दिया तो अब वो ऐसा लगने लगा कि कोई क्रियाएं बंद हो गई ठीक है, है बात लेकिन ये सब बात मैं कह रहा हूँ मेरे को समझ नहीं हुआ सुनी सुनाई बात आपको कह रहा हूँ हाँ जी और कोई बात और कोई प्रश्न जो कुछ भी समझ में आया इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर लेता हूँ घबराइए मत इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी एक बार दो बार में ये समझ में नहीं आती दो चार बार में समझ में आती है मोटा मोटा एसेंस आपको पकड़ में आ जाए मोटा मोटा असेंस क्या है अभी तक मानव को केवल रूप और गुण के आधार पर हम मानव मान रहे हैं तो उससे हम सुखी नहीं हो पा रहे मानव में एक स्वभाव धर्म की बात है जिसको हम कल पढ़ेंगे मानव मानव अपने स्वभाव धर्म के साथ सुखी होता है उसके बारे में शिक्षा नहीं हो पाई ये पूरे अनुसंधान से क्या चीज़ बाबा को पकड़ में नागराज जी को उनको ये पकड़ में है कि मानव का क्या स्वभाव होता है उसका अध्ययन कराया जा सकता है पिन पॉइंटेडली ऐसा करके वो अध्ययन करने से हम हम जागृत होते हैं हमको स्वभाव समझ में आता है इच्छाएं हमारी तरफ तो जाती है ऐसे तृप्त इच्छा के साथ हम सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था हमको समझ में आती है और ऐसी व्यवस्था के साथ हम काम करने लगते हैं जैसे अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है हमको पता है ऐसे ही जी जा सकता है और इसके साथ में जीने पर क्या हो रहा है सच्चाइयों को धीरे धीरे धीरे धीरे हम ना अनुभव करने की तरफ जा रहे हैं इतनी छोटी सी बात ठीक है जी धन्यवाद नमस्कार जोरदार ताली आप लोगों की दो अनाउंसमेंट है दो तीन अनाउंसमेंट दो मिनट बैठ जाए बस Uh, कल जो विजिट है सुबह मॉर्निंग में साढ़े छः बजे वो जिन जिन गोष्टियों का है पहले उनका नाम बता देते हैं uh, जो संजय भैया के यहाँ गोष्ठी चल रही है और रवि भैया के यहाँ गोष्ठी चल रही है लास्ट वाले घर में और उसके पहले वाले घर में वहाँ उन उन लोगों का फिर जो वाइट बिल्डिंग में चारों घर हैं uh, किशन भैया है, हिमांशु भैया नरेश भैया और रमेश भैया ये चारों घरों की और ये दो घरों की ये छों घरों में जिन लोगों की गोष्ठी है वो सुबह साढ़े बजे चाय वाले एरिया में मिल सकते हैं उनको पूरा विज़िट करवाया जाएगा उस टाइम पर इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है ये क्लीनलीनेस का थोड़ा सा कि दो तीन बार के उसके बाद में भी अभी भी कारपेट पे आप जाते जाए देखेंगे तो यहाँ से डॉर्मेट्री तक आपको छिड़वा फैला मिल जाएगा तो थोड़ा सा अपन कोशिश करें कि एक तो अंदर नहीं लाना है वो अवॉइड कर रही है डॉर्मेट्री में भी और छोटा सा एक और निवेदन है कि जो यूरिन वगैरह में हम जाते हैं देख रहे हैं और तमाकू खा के हम लोग थूक रहे हैं और यहाँ पर कोई दूसरा नौकर आके साफ़ करने वाला नहीं हमारे बच्चे हमारी बहनें हम सब लोग मिल साफ़ करते हैं तो कृपा करके इतनी महंगी चीज आप खा रहे हैं उसको अंदर ही कटक लिए बार बार बार और लास्ट अनाउंसमेंट यह है कि काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं ऑडियो की वो वाली रेडियो पे लाइव चलने के बाद में कहा सुन सकते हैं तो MCV के कनेक्ट ये नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके अंदर परिचय की विकल्प के अध्ययन की एम के कनेक्ट प्ले स्टोर पे इस नाम से एप्लीकेशन है अभी की रिकॉर्डिंग्स भी उस पर अपलोडेड हैं और वीडियो में वीडियोस आगे अपलोड हो जाएंगे पुराने ऑलरेडी अपलोडेड हैं एम के कनेक्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओके okay. तो वो इंस्टॉल कर ले आप तो उसमें आपको सारा डाटा मिल जाएगा थैंक यू और वो लिख भी दिया रहा है बोर्ड पर कोई बाद में भी नोट कर सकता है वहाँ से